चिड़ियों का घोसला बनाने का टाइम था सबने काफ़ी मेहनत की थी शाम को सब आराम से बैठी थी एक चिड़िया बोली काश एक उल्लू होता जो हमारी हेल्प करता दूसरी बोली वो बूढ़ों और बच्चों का भी ध्यान रख सकता था तीसरी बोली वो हमें एडवाइस दे सकता और बिल्ली से बचने में मदद करता फिर बूढ़ी चिड़िया पास्तुस ने कहा चलो हर तरफ कुछ तलाशी भेजते हैं कहीं से एक छोटा उल्लू मिल जाए या उसका अंडा कोवे का बच्चा भी चलेगा यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी सब चिड़िया एक्साइटेड हो गईं तेजी से चहचहाने लगी पर एक अकेली चिड़िया थी स्क्रॉनफिकल एक आंख वाली और थोड़ी परेशान नेचर की उसने कहा यह सब बर्बादी ला सकता है पहले सोचना चाहिए कि उल्लू को कैसे टेम करेंगे कैसे अपने कंट्रोल में करेंगे पास्त चिड़िया बोली कि उल्लू को कंट्रोल करना तो मुश्किल है पहले उल्लू का अंडा ढूंढते हैं बाद में कंट्रोल करने का देखेंगे स्क्रॉनफिकल चिल्लाई, प्लान गलत है पर किसी ने नहीं सुना सब उड़ गए पास्त के प्लान को फॉलो करने सिर्फ दो तीन चिड़िया पीछे रह गई उन्होंने सोचा कैसे उल्लू को कंट्रोल किया जा सकता है जल्दी ही उनको समझ में आया कि पास्तुस तो ठीक थी ये काफी मुश्किल काम है और बिना उल्लू के तो और भी मुश्किल फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी उन्हें डर था कि कहीं पहले उल्लू का अंडा न मिल जाए कंट्रोल करने का तरीका ढूंढने से पहले कहानी का एंड नहीं पता पर लिखने वाले ने यह किताब इसक्रॉनफिकल और उसके फॉलोअर्स को डेडिकेट की है ये बुक निक बॉस्ट्रम ने लिखी थी 2014 में इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के बारे में लिखा गया है बॉस्ट्रम कहते हैं कि अगर एआई इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो गया तो वो इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहेगा और अगर एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है बुक में तीन मेन रास्ते बताए गए हैं जिनके थ्रू सुपर इंटेलिजेंस आ सकता है पहला स्पीड सुपर इंटेलिजेंस जिसमें ए आई का ब्रेन सेम इंसान जैसा होगा पर बहुत ज्यादा फास्ट सोचेगा दूसरा कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस जिसमें बहुत सारे ए आई सिस्टम्स मिलकर एक सुपर माइंड बनाते हैं और तीसरा क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस जिसमें ए आई इंसान के ब्रेन से कंप्लीटली अलग और ज्यादा एडवांस होगा बुक में यह भी बताया गया है कि अगर सुपर इंटेलिजेंट आ गया तो उसको कैसे कंट्रोल करें पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल है बॉस्ट्रम वॉर्न करते हैं कि अगर एआई आई सेफ नहीं बनाया गया तो दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है इसलिए एआई को डेवलप करने से पहले सोच समझ के चलना जरूरी है निक बॉस्ट्रम स्वीडन के हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं उनका काम एआई सेफ्टी फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टेंशियल रिस्क के बारे में है बॉस्ट्रम लॉजिकल और डीप थिंकिंग वाले रिसर्चर हैं उनको दुनिया के मोस्ट सीरियस फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च करना पसंद है आइए इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं आपके दिमाग के अंदर जो चीज मुझे सुन रही है वो है ह्यूमन ब्रेन दूसरे एनिमल्स के ब्रेन में ये चीज़ें नहीं होती जो ह्यूमन ब्रेन में होती हैं इसी वजह से ह्यूमन् दुनिया पे रूल करते हैं दूसरे एनिमल्स के पास ज़्यादा ताकत होती है पर हमारे पास ज़्यादा समझ है इसी समझ की वजह से लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी डेवलप हुई हर जनरेशन ने पहले वालों के काम पर बिल्ड किया अगर कभी हम ऐसे मशीन ब्रेन्स बनाएं जो हमारे ब्रेन से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएं, तो वो सुपर इंटेलिजेंस बन जाएगा जैसे गोरिला की लाइफ अभी ह्यूमन पे डिपेंड करती है वैसे ही ह्यूमन की लाइफ फ्यूचर में मशीन सुपर इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगी हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम ही बनाएंगे उस मशीन को हम ऐसे सुपर इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करें पर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है और यह भी पॉसिबल है कि हमें सिर्फ एक चांस मिले अगर पहली बार में ही गलत सुपर इंटेलिजेंस बन गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये बुक इसी चैलेंज को समझने की कोशिश करती है सुपर इंटेलिजेंस का क्या रिस्क है और हम कैसे रिएक्ट करें शायद ये ह्यूमैनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस चैलेंज है और हो सकता है ये लास्ट चैलेंज हो बुक ये नहीं कहती कि ए का ब्रेक थ्रू अभी आने वाला है यह एग्जैक्ट टाइम बताती हो हो सकता है इस सेंचुरी में हो पर पता नहीं शुरू के कुछ चैप्टर्स टाइमिंग और पाथ के बारे में है बाकी बुक फोकस करती है इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन के प्रोसेस पे सुपर इंटेलिजेंस के टाइप्स और पावर पे और उसके स्ट्रेटेजी पे जब उसके पास डिसाइसिव एडवांटेज होगा। फिर फोकस शिफ्ट होता है कंट्रोल प्रॉब्लम पे कि कैसे स्टार्टिंग में ही ऐसी कंडीशन सेट करें कि रिजल्ट सेफ और हेल्पफुल हो एंड में बड़ा पिक्चर दिखाया गया है और कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि अभी क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में डिजास्टर ना हो बॉशरूम के लिए ये बुक लिखना आसान नहीं था वो चाहते हैं कि दूसरे लोग इस रास्ते पे और आगे तक जा सकें उन्होंने कोशिश की कि बुक रीडेबल हो पर शायद पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने अपने जैसे पहले के वर्जन्स को इमेजिन करके बुक लिखी निक बॉस्ट्रम कहते हैं कि बुक के कई पॉइंट्स गलत भी हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद मिस हो गई हों जो कंक्लूजन्स को गलत बना सकती हैं इसलिए थ्रू आउट बुक अनसर्टेनिटी के वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं जैसे पॉसिबली शायद हो सकता है इट इज निक के हिसाब से ये बुक गलत हो सकती है पर जो व्यूज और लिटरेचर में है वो और भी ज्यादा गलत है डिफॉल्ट थिंकिंग की सुपर इंटेलिजेंस को इग्नोर किया जा सकता है वो सबसे खराब ऑप्शन है हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं हिस्ट्री में ग्रोथ हर नए फेज में पहले से ज्यादा फास्ट हुई है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने ग्रोथ रेट को काफी बदला अब अगर एक और बड़ा शिफ्ट हुआ तो ग्रोथ इतनी फास्ट हो सकती है कि इकोनॉमी दो हफ्ते में डबल हो जाए कुछ लोग इसको टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी बोलते हैं पर ये बुक उस वर्ड से दूर है हमें इंटरेस्ट है इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन में जब मशीन इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए ऐसा लगता है कि अगर इकोमी इतनी फास्ट ग्रो करे तो ज़रूर कुछ ऐसी माइंड्स होंगी जो बायोलॉजिकल माइंड्स से ज्यादा फास्ट और इफिशियंट होंगी मशीन्स जो ह्यूम जैसे कॉमन सेंस और रीजनिंग कर सकें उनका आइडिया नाइनटीन से है तब कहा गया कि 20 साल में ऐसी मशीन्स आ जाएंगी आज भी लोग वही बीस साल फ्यूचर में कहते हैं बस वह बीस साल कभी आते नहीं बीस साल का प्रोडिक्शन सेफ होता है न ज्यादा पास न ज्यादा दूर ए को बनाने में प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स निकली पर इसका मतलब यह नहीं कि ए कभी पॉसिबल नहीं कभी कभी कॉम्प्लेक्स लगने वाले प्रॉब्लम्स का सिंपल भी मिल जाता है। ह्यूमन लेवल ए कोई एंड पॉइंट नहीं है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सुपर ह्यूमन ए आई गुड ने नाइनटीन में कहा था कि अगर कोई अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन बन गई जो खुद से बेटर मशीन बना सके तो इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा और फिर ह्यूम का इंटेलिजेंस पीछे छूट जाएगा अगर ये मशीन फ्रेंडली हुई तो ठीक नहीं तो ह्यूमैनिटी का एंड भी हो सकता है एआई के शुरुआती साइंटिस्ट ने ह्यूमन लेवल तक सोचा पर उससे आगे सुपर इंटेलिजेंस के रिस्क के बारे में नहीं सोचा सेफ्टी इथिक्स या कंट्रोल पर किसी ने सीरियसली ध्यान नहीं दिया हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब ए बनाना पॉसिबल हो तब तक हम इतने समझदार हो चुके हों कि उस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर सकें 1956 में डार्ट माउथ कॉलेज में दस साइंटिस्ट ने मिलकर ए पे काम स्टार्ट किया प्रपोजल ने कहा कि हर एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस को मशीन में डाला जा सकता है मशीन्स बनानी हैं जो लैंग्वेज यूज करें प्रॉब्लम सॉल्व करें और अपने आप को इम्प्रूव करें पहले एआई आई में एक्साइटमेंट था लुक मा नो हैंड सेरा। हर बार जब बोला गया कि मशीन ये नहीं कर सकती एआई साइंटिस्ट ने छोटी सिस्टम्स जो वो काम कर सकें, जैसे लॉजिक थियरिस्ट ने मैथमेटिकल थियरम्स को प्रूव किए, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर ने फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करी शेकी रोबोट ने परसेप्शन प्लस प्लानिंग प्लस फिजिकल काम करता था ई एलिजा ने साइकोथेरेपिस्ट बनकर बातें करी एस एच आर इसने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन समझ के ब्लॉक्स मूव किए बाद में आइज म्यूजिक कंपोज करने लगे डायग्नोसिस में डॉक्टर से बेटर निकले कार्स चलाएं पेटेंट्स बनाए और इवन जोक्स भी लिखे पर सिस्टम्स काफी लिमिटेड थे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हुई उनका सिस्टम फेल होने लगा कॉम्बिनोटोरियल एक्सप्लोजन की वजह से सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए ब्रूट फोर्स सर्च काम करता था पर जैसे पांच लाइन प्रूफ से पचास लाइन प्रूफ पे जाते हैं पॉसिबिलिटीज बिलियंस में हो जाती हैं और सुपर कंप्यूटर्स भी फेल हो जाते हैं अर्ली आई को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए था स्मार्ट एल्गोरिदम्स डोमेन नॉलेज अनसर्टनिटी हैंडल करने की एबिलिटी और बेटर मेमोरी और स्पीड जो तब अवेलेबल नहीं था नाइनटीन के बाद ये सब प्रॉब्लम समझ में आए लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि एआई की अर्ली प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हो रही फिर आया पहला एआई विंटर फंडिंग कम हो गई लोग डिसपॉइंटेड हो गए और एआई का क्रेज खत्म हो गया नाइनटीन में जापान ने एआई में बड़ी इन्वेस्टमेंट की एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स गोल था कि ए के लिए सुपर पावरफुल पैरल कंप्यूटर्स बनाना तब जापान के इकोनॉमिक सक्सेस को दुनिया कॉपी करना चाहती थी तब यूएस और यूरोप ने भी ए पे इन्वेस्ट किया उस टाइम एक्सपर्ट सिस्टम्स पॉपुलर हो गए एक्सपर्ट सिस्टम्स रूल बेस्ड प्रोग्राम्स थे जो ह्यूमन एक्सपर्ट से ली गई नॉलेज को फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करके डिसीजन मेकिंग करते थे हंड्रेड सिस्टम्स बनाए गए छोटे सिस्टम्स से कोई खास फायदा नहीं मिला बड़े सिस्टम्स बनाने में पैसे ज्यादा लगते थे यूज करना भी मुश्किल था एक प्रोग्राम के लिए अलग कंप्यूटर लेना प्रैक्टिकल नहीं था नाइनटीन के एंड तक ये फेज भी खत्म हो गया जापान का प्रोजेक्ट फेल हो गया यूएस और यूरोप के वर्जन भी फेल हो गए सेकेंड एआई विंटर आ गया फंडिंग गई इंटरेस्ट कम हो गया एआई वर्ड ही बदनाम हो गया इन्वेस्टर्स फंडर्स और एकेडमिक्स सब दूर हो गया पर टेक्निकल काम चलते रहे नाइनटीन में नए टेक्निक्स आए न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिकल गिदम्स ये ट्रेडिशनल जियो यानी सिंबॉलिक एआई से अलग था जियो एफ ए आई का मेजर इश्यू यह था कि ब्रिटलनेस था, एक छोटी गलती से पूरा सिस्टम फेल हो जाता था न्यूरल नेटवर्क्स का स्टाइल ज्यादा नेचुरल था अगर थोड़ा डैमेज हो तो थोड़ा ही परफॉर्मेंस डाउन होता न्यूरल नेट्स एक्सपीरियंस सीख सकते थे पैटर्न रिकॉन्ग्नेशन में स्ट्रॉग होते हैं जैसे सोनार सिग्नल से ट्रेन करने पर सबमरीन और सी लाइफ में फर्क समझने लगे ह्यूमन एक्सपर्ट्स से ज्यादा अच्छे से नाइनटीन से न्यूरल नेट्स जानकारी में थे लेकिन बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम के आने के बाद ही मल्टीलेयर नेटवर्क ट्रेन होने लगे इन्होंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन सीखना पॉसिबल बनाया साथ ही कंप्यूटर्स पावरफुल हो गए तो न्यूरल नेट्स यूजफुल बन गए रियल अप्लीकेशन में न्यूरल ट्स के ब्रेन लाइक क्वालिटीज ने इंस्पायर किया कनेक्शनिज्म नाम के नए अप्रोच को और इस टॉपिक पे करीब डेढ़ लाख से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं जेनेटिक एल्गोरिजम्स में सॉल्यूशंस का पॉपुलेशन होता है नए सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन से फिटनेस फंक्शन के थ्रू बेस्ट सोल्यूशंस नेक्स्ट राउंड में सर्वाइव करते हैं थाउजेंड्स जनरेशन में सॉल्यूशंस बेटर होते जाते हैं कभी कभी ह्यूमन डिजाइन से अलग और यूनिक रिजल्ट्स मिलते हैं जेनेटिक मेथड्स में ह्यूमन इनपुट कम होता है सिर्फ फिटनेस फंक्शन डिफाइन करना होता है पर काम करवाने के लिए स्किल चाहिए स्पेशली राइट रिप्रेजेंटेशन बनाना अगर रॉन्ग फॉर्मेट यूज हुआ तो सर्च या तो एंडलेस घूमता रहेगा या स्टक हो जाएगा अप्रोच भी कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन से सफर करता है न्यूरल नेट्स और जेनेटिक एल्गो ने जीओएफआई को चैलेंज किया पर मेन आइडिया ये था कि अगर अलग टेक्निक्स एक कॉमन मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में समझी जा सकती हैं, तो अच्छा है न्यूरल नेट्स को स्टेटिस्टिकल क्लेसिफायर के रूप में समझा जा सकता है मैक्सिम लाइटलीहुडिमेशन के जरिए ये एग्जाम्पल है दूसरे क्लैसीफायर डिसीजन ट्रीज लॉजिस्टिक रिग्रेशन एस वी एम नेव बेस के सब कंपेयर किए जा सकते हैं जेनेटिक एलगोरिदम्स भी स्टोकिस्टिक हिल क्लाइम्बिंग का एग्जाम्पल है यानी ऑप्टिमाइजेशन एलगोरिदम्स के लार्ज ग्रुप का हिस्सा है। हर एल्गोरिदम के प्रोज और कौन से हैं टाइम मेमोरी यूज़ इंडक्टिव बायर्स एक्सटर्नल नॉलेज यूज और इंटरप्रटेबिलिटी मशीन लर्निंग का रियल बेस है ट्रेडऑफ को बैलेंस करना मश्रम कहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल लर्निंग एजेंट है बेजियन एजेंट ये स्टार्ट करता है एक प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ सब पॉसिबल वर्ल्ड्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करता है सिंपलर वर्ल्ड्स को ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है कॉलमोग्रोव कॉम्प्लेक्सिटी से यह डिफाइन है एजेंट जब न्यू इनफो पाता है तो बेस थियरम से अपडेट करता है कुछ वर्ल्ड्स एलिमिनेट हो जाती हैं, बाकी में प्रोबेबिलिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे एक पेपर पे पे सैंड सैंड फैला हो, नए आने पे कुछ हटा दीजिए और बाकी में इक्वली बांट दीजिए एजेंट के पास होता है यूटिलिटी फंक्शन हर वर्ल्ड की डिजायरेबिलिटी बताता है हर टाइम स्टेपेंट वो एक्शन चूज करता है जिसका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सबसे ज्यादा हो प्रॉब्लम है कि ये आइडियल एजेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि पॉसिबल वर्ल्ड्स इतने ज्यादा हैं कि उनको कंप्यूट करना इम्पॉसिबल है एक मॉनिटर के 1000 थाउजेंड इंटू वन थाउजेंड पिक्सल्स के स्टेट से टू रेस्ट पावर 1 मिलियन होते हैं जो पूरी यूनिवर्स के पॉसिबल कंप्यूटेशन से भी ज्यादा है फिर भी बेजियन एजेंट एक आइडियल स्टैंडर्ड देता है रियल वर्ल्ड ए में हम उसके शॉर्टकट्स ढूंढते हैं फॉर्मेटिक्स रोबोटिक्स ऑप्टीमाइजेशन कम्युनिकेशन सब में लिंक बनाया है बेटर बेजियन अल्गोरिजम्स आने से मल्टीपल फील्ड में इंप्रूवमेंट होती है ए आई की अब तक की परफॉर्मेंस यानी ए आई ऑलरेडी ह्यूमन से बेटर परफॉर्म करता है कई गेम्स में पहले चेस को ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिम्बल माना जाता था अब ए आसानी से हरा सकता है जॉन मकार्थी ने कहा कि जब काम करता है तो उसे ए नहीं कहते पहले लगा चेस मास्टर लेवल ए बनाने के लिए हाई लेवल जनरल इंटेलिजेंस चाहिए लेकिन रियलिटी यह है कि स्पेशल परपजल गोरिदम प्लस फास्ट प्रोसेसर काफी थे पर ये यह ए था, सिर्फ चेस खेलता था और कुछ नहीं विजन ऑब्जेक्ट रिकोगशन रोबोट कंट्रोल एक्सपेक्टेड से ज्यादा हार्ड निकले कॉमन सेंस और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी टफ निकले ये टास्क अब ए आई कंप्लीट माने जाते हैं यानी अगर ये सॉल्व हो जाए तो जनरल ए भी हो सकता है चेस जैसा सिंपल एल्गोरिदम से सॉल्व हुआ तो हो सकता है दूसरे हार्ड टास्क के लिए भी सिंपल एल्गोरिथम्स आजम्स एग्जिस्ट करें बस मिला नहीं अब तक हियरिंग एड्स बैकग्राउंड नॉइज हटाते हैं नेविगेशन ऐप्स रिकमेंडेशन सिस्टम्स मेडिकल सपोर्ट टूल्स रोबोटिक पेट्स, क्लीनिंग बॉट्स सर्जिकल रोबोट्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स दुनिया में 10 मिलियन प्लस रोबोट्स ये सब ए के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं सीरीज जैसे असिस्टेंट्स वॉइस कमांड समझते हैं ओ हैंडराइटिंग, टाइपराइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं मेल सॉर्टिंग और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में यूज होते हैं मशीन ट्रांसलेशन अब स्टैटिस्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है प्रोग्रामर्स को लैंग्वेज आनी भी जरूरी नहीं फेस रिकोगशन एयरपोर्ट पर यूज़ हो रहे हैं यूएस के पास सेवेंटी मिलियन प्लस फोटो डाटा है सर्वेलांस में ए और डेटा माइनिंग तेजी से बढ़ रही है इक्वेशन सॉल्वर्स और थ्योरम्स प्रूवर्स अब रूटीन टूल्स हैं। अब उनको एआई नहीं माना जाता चिप डिजाइन कंपनीज इन्हें यूज करती हैं वेरिफिकेशन के लिए। मिलिट्री ड्रोन बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स, अब ह्यूमन कंट्रोल पे डिपेंड करते हैं पर ऑटोनोमी बढ़ रही है डार्ट टू नाइनटीन गल्फ वॉर में लॉजिस्टिक्स में इतना काम आया कि डेरपा ने कहा कि ए में तीस साल के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल गया एयरलाइन बिजनेस में ए से रिजर्वेशन इन्वेंटरी, कॉल सेंटर्स ऑटोमेट हो गए हैं स्पैम फिल्टर्स, फ्रॉड डिटेक्शन गूगल सर्च इमेज सब में ए आई कॉम्पोनेंट्स लगे हैं ए आई और जेनरिक सॉफ्टवेयर में लाइन ब्लर हो गई है जब काम करता है उसे ए आई नहीं कहते ऑलमोस्ट सब करंट सिस्टम्स नैरो होते हैं स्पेसिफिक काम के लिए पर उनमें कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं क्लिसफायर्स प्लानर्स सॉल्वर्स जो जनरल एआई के काम में आ सकते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में एआई का बड़ा यूज है कुछ सिस्टम्स ह्यूमन ऑर्डर्स ऑटोमेट करते हैं कुछ खुद एडेप्टिव स्ट्रेटजीज चलाते हैं डेटा माइनिंग से पैटर्न्स निकालते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में माइक्रोसेकेंड लेवल पर डिसीजन लेते हैं स्पीड का इंपॉर्टेंस इतना है कि कंप्यूटर्स को एक्सचेंजेस के पास ही लगाया जाता है यूएस में फिफ्टी से ज्यादा इक्विटी ट्रेड अल्गोरिदम से होती है निकबॉस्ट्रम लिखते हैं कि एआई का दो तरह का प्रोग्रेस हुआ थियरी में स्टैटिस्टिकल और इन्फोथियोरी बेस स्ट्रांग हुआ प्रैक्टिकल एप्स में काफी डोमेन स्पेसिफिक सक्सेस मिला इससे एआई का लॉस्ट रिस्पेक्ट वापस आया पर एआई का पास्ट फेलियर्स का इफेक्ट अभी भी है रिसर्चर्स रिस्पेक्टेबिलिटी के चक्कर में स्ट्रांग एआई से दूर भागते हैं निल्स, ने कहा कि आज के ए लोग बोल्ड नहीं है पहले के पायनियर्स जैसे पहले के लेजर्स जैसे मकार थी, विंस्टन भी निल्सन से एग्री करते हैं 2011 में स्टैनफोर्ड का फ्री एआई कोर्स थ्रोन एंड नोरविंग में वन लैक सिक्सटी स्टूडेंट्स ने साइनअप किया इससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग एआई और एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में लोगों का इंटरेस्ट जिंदा है सर्वेज और इंटरव्यूज से पता चलता है कि एआई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन वाइडली वेरी करता है ह्यूमन लेवल मशीन जितना एक टिपिकल ह्यूमन कंबाइंड सर्वे में मीडियन प्रोडिक्शन ये था कि टेन परसेंट चांस है ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी का और नाइनटी परसेंट चांस है ट्वेंटी फाइव का साइज छोटा था पर ये रिजल्ट्स दूसरे सर्वे से मैच करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट हैं एचएलएमआई 2020 से 2040 में आएगा कुछ कहते हैं कि कभी नहीं आएगा कुछ लोग एचएलएमआई टर्म को ही वेग और ट्वेंटी सेवेंटी हैं, इसलिए देना करते हैं।, कहते हैं कि 2075 या ट्वेंटी वन हंड्रेड तक एच एल एम आई न आने के 10% चांस बहुत कम एस्टिमेट है ए रिसर्चर्स का रिकॉर्ड खराब रहा है फ्यूचर प्रोडिक्ट करने में कुछ टास्क सिंपल निकले जैसे चेस पर रियल वर्ल्ड टास्क टफ होते गए रिसर्चर्स ने अपने पेट प्रोजेक्ट्स को ओवररेट किया और सिस्टम रोबस्टनेस को अंडर एस्टिमेट किया कहते कि सुपर के बाद जल्दी आएगा आउटकम या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा होगा बैलेंस्ड आउटकम्स लिस्ट लाइकली है बुक में आगे निक बोस्ट्रम पाथ टू इंटेलिजेंस की बात करते हैं अभी मशीन्स जनरल इंटेलिजेंस में ह्यूमन से काफ़ी पीछे हैं पर फ्यूचर में वो सुपर इंटेलिजेंट बन सकती हैं इस में पॉसिबल पास को एक्सप्लोर किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल ब्रेन एमुलेशन बायोलॉजिकल कॉगनीशन ह्यूमन मशीन इंटरफेस और नेटवर्कस एंड ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल पाथ्स होने का मतलब है कि चांस बढ़ जाता है कि कम से कम एक पाथ से डिस्टिनेशन मिल जाए सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है कि ऐसी माइंड जो ऑलमोस्ट सभी एरियाज में ह्यूमन से बहुत ज्यादा बेटर हो इस डिफिनेशन में यह फिक्स नहीं है कि यह कैसे बनी हो और इसमें यह भी फिक्स नहीं है कि उसके पास कॉन्सियसनेस हो या न हो जैसे डिफ्रिज सिर्फ चेस्ट स्मार्ट है तो वह सुपर इंटेलिजेंस नहीं है इंजीनियरिंग सुपर इंटेलिजेंस ये सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में टॉप लेवल से बेटर है पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निक बॉस्ट्रम एजीआई का ब्लूप्रिंट नहीं दे रहे हैं ऐसा ब्लूप्रिंट प्रिंट एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी अगर होता भी तो निक कहते हैं कि वो पब्लिश नहीं करते जनरल ए के लिए कुछ बेसिक फीचर जरूरी लगते हैं लर्निंग एबिलिटी अनसर्टिनिटी एंड प्रोबेबिलिस्टिक डेटा हैंडल करना कॉन्सेप्ट्स बनाना फ्रॉम सेंसरी डेटा रीजनिंग और फ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन करना अर्ली जीओएफआई सिस्टम्स में ये सब नहीं था एल एन ट्यूरिंग ने 1950 में कहा था कि एडल्ट माइंड बनाने के बजाय एक चाइल्ड मशीन बनाइए उसको ट्रेन करिए टूरिंग का मॉडल था कि मशीन बनाइए उसको ट्रेन करिए फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करिए जैसे इवोल्यूशन करता है लेकिन फास्टर इवोल्यूशन ने ऑलरेडी ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस की है तो ह्यूमन इंजीनियर्स भी कर सकते हैं और फास्टर कर सकते हैं ने कहा कि जैसे बर्ड्स के फ्लाइट के बाद ह्यूम ने प्लेन बनाए वैसे ही एआई भी पॉसिबल है लेकिन नेजर कुछ एरियाज में बेटर है सेल्फ रिपेयर इम्यून सिस्टम ह्यूमन इंजीनियरिंग हर फील्ड में इवोल्यूशन को बीट नहीं करता तो कॉन्फिडेंस वाली बात लिमिटेड है आइडिया ये है कि फास्ट कंप्यूटर्स पे चलाइए तो एआई बन जाएगा। पर क्वेश्चन है कि कितना कंप्यूटिंग पावर चाहिए और कितना टाइम लगेगा टोटल इवोल्यूशन में सिर्फ छोटा सा पार्ट ही इंटेलिजेंस पे फोकस था बहुत सारी एनर्जी सेल्स मेटाबोलिज्म इम्यून सिस्टम जैसे नॉन इंटेलिजेंस चीजों में गई अगर सिर्फ नर्वस सिस्टम्स देखें तो हनीबी में 1 मिलियन न्यूरॉन्स हैं फ्रूट फ्लाईज में 1 लाख न्यूरॉन्स और चींटियों में ढाई लाख न्यूरॉन्स। यानी टोटल 10 रेस टू द पावर 25 न्यूरॉन्स मान के चल रहे हैं में। एक न्यूरॉन सिमुलेट करने का कॉस्ट है सिंपल मॉडल में वन थाउजेंड और कॉम्प्लेक्स मॉडल में अप टू मिलियंस ऑफ फ्लॉप्स 10 रेस टू पावर 25 न्यूरॉन्स को एक बिलियन साल के लिए अगर सिमुलेट करें तो 10 रेस टू दावर थर्टी पावर 10 रेस टू चाहिए पावर सिक्सटीन फ्लॉप है टू इवन सौ साल का मोर्स लॉब ही ये गैप क्लोज नहीं करेगा नेचुरल इवोल्यूशन में काफी वेस्ट होता है रैंडम म्यूटेशन रिपीट होते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रेड सेलेक्ट होते हैं लोकल ऑप्टिमा में अटक जाते हैं इंटेलिजेंस कॉस्टली होती है एनर्जी स्लो डेवलपमेंट हर स्मार्ट ट्रेड का बेनिफिट नहीं होता ड्यू टू सरवाइवल प्रेशर ह्यूमन इंजीनियर्स अगर रिवोल्यूशन जैसा मेथड यूज करें तो ये सब इनफिशी अवॉइड कर सकते हैं पर क्वेश्चन ये है कि ये कितना गैप कम करेगा पांच गुना दस गुना या पच्चीस गुना मैग्नेट्यूड ये बात साफ नहीं है बस क्योंकि अर्थ पे इंटेलिजेंस इवॉल्व हुई इसका मतलब यह नहीं कि वोल्यूशन ने इंटेलिजेंस बनाने का हाई चांस दिया हो सकता है एक बिलियन प्लैनेट्स में सिर्फ एक पे ऐसा हुआ हम तो वही देख सकते हैं जहां लाइफ आई है यह सिलेक्शन बायस है अगर ए बनाने के लिए सेम लग चाहिए तो जेनेटिक एल्गोरिदम्स को टेन रेस टू दावर थर्टी टाइम्स चलाना पड़ेगा जब तक हम डीप रीजनिंग और डेटा यूज ना करें तब तक इवोल्यूशन से बाउंड बनाना होगा। एआई से सुपर इंटेलिजेंस पॉसिबल लगता है पर इवोल्यूशनरी अप्रोच की एग्जैक्ट कॉस्ट और टाइम प्रिडिक्ट करना मुश्किल है इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हेल्पफुल है पर गारंटी नहीं देता इंटेलिजेंस बनाने के लिए स्मार्ट टारगेटेड मेथड की जरूरत है सिर्फ ब्रूट फोर्स इनफ नहीं होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस like सिर्फ इंस्परेशन लेते हैं न्यूरो साइंस और कॉग्नेटिव साइकोलॉजी के प्रोग्रेस से ब्रेन के जनरल प्रिंसिपल समझ में आएंगे जो ए आई में काम आएंगे न्यूरल नेटवर्क परसेप्चुअल हायरिक री एनफोर्समेंट लर्निंग ये सब ऑलरेडी ब्रेन इंस्पायर्ड टेक्निक्स हैं। फ्यूचर में और भी ऐसे केसेस होंगे ब्रेन में लिमिटेड कोर मैकेजम्स हैं, तो धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा हाइब्रिड मॉडल भी पॉसिबल है कुछ ब्रेन इंस्पायर्ड आइडियाज प्लस कुछ आर्टिफिशियल ट्रिक्स ब्रेन को टेम्पलेट माना जाए तो ए आई डेफिनेटली पॉसिबल लगता है पर कब बनेगा ये प्रोडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेन साइंस का प्रोग्रेस स्लो और अनप्रिडिक्टेबल है बर्ड्स ने फ्लाइट की पॉसिबिलिटी दिखाई पर ह्यूमस ने अलग मैकेनिज्म से प्लेन बनाया वैसे ही एआई भी हो सकता है ब्रेन कॉपी करके भी या बिना कॉपी किए भी ट्यूरिंग का आइडिया कि एक प्रोग्राम बनाइए जो चाइल्ड जैसा लर्न करे उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है और लर्निंग से डेवलप करता है सी का कॉन्सेप्ट यह है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है पहले प्रोग्रामर और ट्रायलर से बेटर होता है फिर खुद अपना स्ट्रक्चर समझ के स्मार्टर वर्जन डिजाइन करता है रिकर्जिव सेल्फ इंप्रूवमेंट के, के केस में सी डे आई बेटर वर्जन बनाता है जो और स्मार्टर वर्जन बनाता है और वो और स्मार्टर एंड सोन तो एक पॉइंट पे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन हो सकता है इनिशियली सिस्टम वीक हो बट एक लास्ट मिसिंग पार्ट एड करते ही ए बूम कर जाएगा यह भी पॉसिबल है ए ह्यूमन के बराबर नहीं है ए ह्यूमन जैसे नहीं होंगे उनका माइंड लॉजिक वीकनेस स्ट्रेंथ सब अलग होगा उनके गोल सिस्टम्स भी अलग होंगे उनमें लव हेट प्राइड जैसा कुछ नेचुरली नहीं होगा अगर चाहिए तो मैनुअली डालना पड़ेगा और वो भी कॉस्टली और डिलीवरेट प्रोसेस होगा ये बड़ा डेंजर भी है और बड़ा अपॉर्चुनिटी भी एआई आई मोटिवेशन का टॉपिक बुक के लिए सेंट्रल है फिर है होल ब्रेन एमुलेशन यानी डब्ल्यू आइडिया ये है कि ह्यूमन ब्रेन को स्कैन करिए उसका स्ट्रक्चर मॉडल करिए और कंप्यूटर पे सिमुलेट करिए इसमें एआई कैसे काम करता है ये समझना ज़रूरी नहीं है बस ब्रेन के लो लेवल स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली कॉपी करना होता है इसमें स्टेप्स हैं कि पहले ब्रेन को स्कैन करिए हो सकता है डेड बॉडी को विक्ट्रीफाई करके फिर स्लाइस बनाइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्कैन करिए इमेज प्रोसेसिंग से थ्री मॉडल बनाइए उस मॉडल को न्यूरॉन लाइब्रेरी से मैच करके कंप्यूटर पे रन करिए अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक फुल डिजिटल माइंड बन जाएगा। वो या तो वर्चुअल वर्ल्ड में होगा या रियल वर्ल्ड से रोबोट के थ्रू कनेक्ट होगा होल ब्रेन एमुलेशन के तीन मेन चैलेंजेस हैं: स्कैनिंग ट्रांसलेशन और सिमुलेशन स्कैनिंग यानी हाई रेजोल्यूशन और हाई स्पीड माइक्रोस्कोपी ट्रांसलेशन के लिए रॉ डेटा को एक्यूरेट थ्री मॉडल में कन्वर्ट करना और सिमुलेशन के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स जो उस स्ट्रक्चर को रन कर सके वीआर और रोबोटिक बॉडी बनाना कम्पेरेटिवली आसान है होल ब्रेन एमुलेशन में थियोरी से ज्यादा टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है बेटर स्कैन टूल्स यानी लेस नीड फॉर ब्रेन थियरी पुअर टूल्स यानी ज्यादा समझना पड़ेगा कि ब्रेन का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है एक्सट्रीम केस में ब्रेन के हर पार्टिकल को क्वांटम लेवल पे सिमुलेट करना ये इम्पॉसिबल है ड्यू टू कंप्यूटर लिमिट्स रियलिस्टिक लेवल है कि न्यूरॉन्स कनेक्शंस और डेंड्राइट्स का मॉडल बनाइए प्लस केमिकल स्टेट का रफ एमुलेशन का गोल ये नहीं है कि ओरिजिनल ब्रेन का हर स्टिमुलस रिस्पांस एग्जैक्टली मैच हो गोल है कि इंटेलेक्चुअल काम कर सके दैट्स इनफ एमुलेशन लेवल्स तीन हैं। हाई फिडिलिटी यानी फुल मेमोरी स्किल पर्सनैलिटी प्रिजर्व दूसरा डिस्टॉर्ट थोड़ा नॉन ह्यूमन पर मोस्टली सेम और फिर तीसरा है जेनेरिक यानि बच्चे जैसा लर्निंग कर सकता है लेकिन पास मेमोरी नहीं है पहला वर्जन इम्परफेक्ट होगा परफेक्ट बाद में आएगा होल ब्रेन एमुलेन के प्रोसेस में न्यूरोमॉर्फिक एआई का एक्सीडेंटल बर्थ भी हो सकता है यानी हाइब्रिड एआई जो एमुलेन और सिंथेटिक मेथड का मिक्स हो एक रोडमैप के अकॉर्डिंग होल ब्रेन एमुलेशन मिड सेंचुरी तक पॉसिबल हो सकता है विथ ह्यूजिटी सी 302 न्यूरॉन्स का वायरिंग तो 1980 से पता है पर उसका बिहेवियर अभी तक सिमुलेट नहीं हुआ सिर्फ कनेक्शंस पता होना इनफ नहीं है स्ट्रेंथ टाइप एक्साइड इनहिबिट डायनेमिक्स सब चाहिए तो फाइनल रोड रोडमैप लेडर ये है कि सी एलिगन से हनीबी, हनीबी से माउस माउस से मंकी और मंकी से ह्यूमन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी स्कैन करनी पड़ेगी डुएबल लेकिन स्लो अगर स्कैनिंग या कंप्यूटिंग लास्ट स्टेप हुआ तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखेगा अगर न्यूरोनल मॉडलिंग लास्ट हर्डल हुआ तो एकदम से स्नैप मोमेंट आ सकता है होल ब्रेनेशन का रास्ते में हमें ज्यादा अर्ली वार्निंग मिल सकती है विजिबल प्रोग्रेस दिखेगा ए पाथ में हो सकता है कोई अनोन कोडर सडन इन साइट लेके सी बना दे बिना किसी सिग्नल के होल ब्रेन नियर फ्यूचर, 15 साल के अंदर में में पॉसिबल नहीं है, है। क्योंकि अभी भी काफी इनेबलिंग मिसिंग एआई एमेश कोई पर्सनल कंप्यूटर पे भी सी बना सकता है लो प्रोबेबिलिटी है लेकिन पॉसिबल है ह्यूमन ब्रेन्स को इनहेंस करके भी इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सकती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग से भी पॉसिबल है पर बहुत स्लो और पॉलिटिकल मोरल प्रॉब्लम्स आएंगी सिंपल ब्रेन बूस्ट मेथड्स हैं एजुकेशन ट्रेनिंग न्यूट्रिशन स्लीप एक्सरसाइज डिजीज प्रिवेंशन से भी थोड़ा कॉग्निटिव बूस्ट मिलता है आयोडीन डिफिशियंसी जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने से भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकती हैं पर इन सब से सुपर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा बस थोड़ा अपलिफ्ट होगा स्पेशली पुअर एरियाज स्मार्ट ड्रग्स यानी न्यूट्रोपिक्स की अगर बात करें तो मेमोरी और फोकस इंप्रूव करने के लिए कुछ ड्रग्स हैं आज के ड्रग्स का इफेक्ट वीक और डाउटफुल है फ्यूचर में बेटर ड्रग्स आ सकते हैं पर ड्रामेटिक इंटेलिजेंस बूस्ट अनलाइकली है ब्रेन का सिस्टम डेलीकेट होता है एक रैंडम केमिकल से मैजिक जम्प नहीं होगा आई प्लस प्री इम्पल्टेशन स्क्रीनिंग से एम्ब्रियोज चूज करके बेटर ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं अभी कुछ डिजीजेस अवॉइड करने के लिए यूज होता है जैसे हटिंगटन कैंसर रिस्क फ्यूचर में इंटेलिजेंस जैसी ट्रेड्स के लिए भी सिलेक्शन पॉसिबल होगा थैंक्स टू जीनोम सीक्वेंसिंग। एक ही बार में 100 एम्ब्रियोस चूज करके सिलेक्शन करने से लिमिटेड गेंस होते हैं पर अगर मल्टी जेनरेशन सिलेक्शन हो तो गेंद्यूमुलेट हो जाते हैं प्रॉब्लम यह है कि हर जनरेशन में 20 से 30 साल लग जाते हैं स्टेम सेल्स से स्पर्म या एक बना के अनलिमिटेड एम्ब्रियोज बनाए जा सकते हैं हर जनरेशन के टॉप एम्ब्रियोज़ को नेक्स्ट साइकिल में यूज करिए और फास्ट फॉरवर्ड इवोल्यूशन करिए 10 जनरेशन का सिलेक्शन कुछ सालों में हो सकता है इसके स्टेप्स हैं कि पहले बेस्ट एम्ब्रेज़ को सिलेक्ट करिए फिर उनसे स्टेम सेल्स लेके स्पर्म या एक बनाइए फिर उनको मिक्स करके नए एम्ब्रिय बनाइए और रिपीट करिए टिल रिजल्ट यह हो सकता है कि एवरेज आईक्यू फ्यूचर के सबसे इंटेलिजेंट इंसान से भी ज्यादा हो सकती है अगर कल्चर एजुकेशन और कम्युनिकेशन सपोर्ट करे तो कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस भी बन सकती है टेक्नोलॉजी आज बन भी जाए तो फुल इंपैक्ट ट्वेंटी या ट्वेंटी के बाद ही दिखेगा लोग नेचुरली कंसीव करना पसंद करते हैं आई वी एफ एडोपन स्लो होगा पर अगर आई वी एफ का फायदा क्लियर हो हेल्दी टैलेंटेड चाइल्ड तो डिमांड बढ़ेगी रिच लोग और एलिट ग्रुप्स शुरू में अडॉप्ट करेंगे जिससे कल्चरल शिफ्ट हो सकता है कंट्रीज जैसे चीन सिंगापुर शायद एक्टिवली प्रमोट भी करें लेकिन सिलेक्शन ट्रेडॉप भी हैं पेरेंट्स को इंटेलिजेंस के अलावा हेल्थ ब्यूटी पर्सनैलिटी भी चाहिए होते हैं सिलेक्शन पावर लिमिटेड होने से ट्रेड ऑफ्स आते हैं इटरेटेड सिलेक्शन ज्यादा पावर देते हैं यानी मल्टीपल ट्रेड्स एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं पर जेनेटिक रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड के बीच डिस्टर्ब हो सकती है जो कुछ कल्चर्स में इशू बनेगा जीनोम को कस्टमाइज करना पॉसिबल हो जाएगा जिसे म्यूटेशन रिमूव करके क्लीन जीनोम बनाइए हर ह्यूमन में हंड्रेड्स ऑफ हार्मफुल म्यूटेशन होते हैं उनको हटाके बेटर ह्यूमंस बन सकते हैं रिजल्ट यह होगा कि फिजिकली और मेंटली सुपीरियर ह्यूमंस, जैसे कंपोजिट फेस में ब्यूटी डिफेक्ट एवरेज हो जाते हैं और भी टैक्स हैं क्लोनिंग ये टैलेंटेड इंडिविजुअल्स का जीनोम रिप्लीकेट करिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे वेल्स या एलिफेंट्स को ह्यूमन जीन्स से अपलिफ्ट करिए सिंथेटिक जीन्स और जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल भी फ्यूचर में आ सकता है जर्मलाइन और सोमेटिक इन्हेंसमेंट्स भी हो सकते हैं सोमेटिक यानी एडल्ट बॉडी में जीन्स डालने में डिफिकल्टी है लेकिन जर्मलाइन यानी एम्ब्रियो स्टेज पे काम करना आसान है और इम्पैक्ट ज्यादा होगा जर्मलाइन का ड्रॉबैक जनरेशनल लैग यानी इसका इम्पैक्ट 20-25 साल बाद दिखेगा ये है टेस्टिंग और अप्रूवल डीलेज भी आएंगे और मॉरल और रिलीजियस अपोजिशन तो आएंगे ही वेस्ट में मिक्सड व्यूज होंगे और कुछ नेशन जैसे जर्मनी स्ट्रिक्ट रहेंगे ट्रीज में कम्पीट टू एडोप्ट फास्ट जिससे पीछे न हो जाए साइंस मिलिट्री और इकॉनमी में लेकिन वंस रिजल्ट साफ हो जाए तो एडोपशन और फास्ट हो जाएगा आई बी एफ का पब्लिक ओपिनियन भी पहले निगेटिव था लेकिन नाइनटीन सेवेंटी एट के बाद ये चेंज हो रहा है अगर टाइम लाइन की बात करें तो पाँच से दस साल लगेगा सिलेक्शन में और बीस पच्चीस साल लग जाएगा फर्स्ट इनहेंड एडल्ट में यानी मिड सेंचुरी के बाद ही विजिबल होगा। पर उसके बाद इनहेंड पॉपुलेशन सोसाइटी में एंट्री करेगी और कॉगनेटिव कर्व शार्प ऊपर जाएगा तो बायोटेक से वीक सुपर इंटेलिजेंस पॉसिबल है इनहेंस्ड ह्यूमें आई बनाने में हेल्प कर सकते हैं पोस्ट ट्वेंटी वर्ल्ड में जेनेटिकली बूस्टेड साइंटिस्ट इन्वेंटर्स और लीडर्स होंगे मशीन इंटेलिजेंस का अल्टीमेट पोटेंशियल ज्यादा है पर बायोलॉजिकल इन्हेंसमेंट भी पावरफुल है अगर एवरेज ह्यूमन ट्यूरिंग या वॉन ह्यूमन जैसा हो जाए तो ए आई प्रोग्रेस भी हाइपर स्पीड पर हो सकती है बुक में आगे निक बॉस्ट्रम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी बी सी आइडिया ये है कि ह्यूमन ब्रेन प्लस कंप्यूटर को मिला हाइब्रिड सुपर इंटेलिजेंस बनाया जाए जो फास्ट कैलकुलेशन परफेक्ट मेमोरी और हाई डेटा ट्रांसफर कर सके लेकिन रियलिटी ये है कि बी का यूज़ अभी मोस्टली मेडिकल है जैसे पार्किसन ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स हैं कि ब्रेन इम्प्लांट रिस्की है इन्फेक्शन हेमोरेज कॉग्नेटिव डिक्लाइन ये सब हो सकता है थेरेपी इजियर है दैन इन्हेंसमेंट हेल्दी लोग ब्रेन सर्जरी सिर्फ तब करवाएंगे जब बहुत बड़ा गेन मिले लिमिटेशन है कि हाई बैंड इन्फो इनपुट आउटपुट टफ है रेटिना ऑलरेडी 10 मिलियन बिट्स पर सेकंड सेंड करता है पर ब्रेन को समझने और प्रोसेस करने के लिए पूरा ब्रेन अपग्रेड चाहिए मतलब प्रैक्टिकली एआई आई बनाना ही पड़ेगा जो ऑलरेडी दूसरे पाथ में कवर्ड है बी सी आउटपुट भी पॉसिबल है जैसे लॉग इन पेशेंट्स कर्जर मूव करते हैं पर बैंडविथ बहुत लो है फ्यू वर्ड्स पर मिनट स्पीच रिकॉग्निशन प्लस माइक का कॉम्बो ऑलरेडी काम काम बिना सर्जरी के करता है डेटा स्टोर नहीं करते है. हर ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है इसलिए थॉट डायरेक्टली ट्रांसफर करना बिना लैंग्वेज के पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए इंटरफेस बनाना ए आई कंप्लीट प्रॉब्लम बन जाता है रेड हिपो स्टडी हुई मेमोरी प्रोस्थेसिस एक मेमोरी टास्क में रेड की परफॉर्मेंस बूस्ट करता है पर बहुत सारे चैलेंजेस बचे हैं स्केलेबिलिटी जनरलाइजेशन फीडबैक लूपसीटीसी ब्रेन के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स पे सेम टेक्निक लगाना बहुत मुश्किल है तो ब्रेन इम्प्लांट्स थोरेटिकली पॉसिबल तो हैं पर प्रैक्टिकली सुपर इंटेलिजेंस के लिए अभी अनरियलिस्टिक हैं नॉर्मल सेंसरी ऑर्गन्स प्लस एक्सटर्नल टूल्स जैसे स्क्रीन और ऑडियो काफी इफिशियंट और सेफ हैं। सुपर इंटेलिजेंस का एक और पॉसिबल पाथ है ह्यूमन माइंड्स प्लस टेक प्लस बॉट्स प्लस सिस्टम्स, यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस हिस्ट्री में ह्यूमैनिटी ने कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रिंटिंग इंस्टीट्यूशन से इंटेलिजेंस बूस्ट किया है फ्यूचर बूस्टर्स हो सकते हैं बेटर कम्युनिकेशन टूल्स epistemic norms, prediction market, lie self, deception detectors, surveillance, data sharing, reputation tracking, rationality culture से प्रोग्रेस हो सकती है सोशल मीडिया और व्यबल tech से रियल टाइम लाइफ स्ट्रीमिंग पॉसिबल हो रही है इंटरनेट यानी इनोवेशन का हब वेब में कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट हो रही है सर्च इंफोफिल्टरिंग बॉड्स प्रोटोकॉल्स पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेट ही एक दिन यूनिफाइड इंटेलिजेंट सिस्टम बन जाए वर्नर विंजेस का आइडिया था ये। लाइकली नहीं है कि रेंडमली वेकअप हो जाए पर स्लो बिल्डअप से पॉसिबल है पर अल्टीमेटली ये भी आई पाथ में मर्ज हो जाता है मल्टीपल पाथ से ज्यादा चांस है कि सुपर इंटेलिजेंस आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे स्ट्रॉग कंटेंडर है पर अनसर्टेन टाइमलाइन है होल ब्रेन एमेशन ये थे तो पॉसिबल है लेकिन नीड्स मैसि बायोलॉजिकल इन्हेंसमेंट जैसे जेनेटिक सिलेक्शन स्पेशली इटरेटेड एम्ब्रियक्शन से प्रॉमिसिंग है लेकिन काफी स्लो है बीसीआई के लिए अनलाइकली है रिस्की भी है लो बेनिफिट है और मोस्टली मेडिकल यूज केस है नेटवर्कस और के केस में बूस्ट तो करेगा पर लिमिटेड और ये गुड इन है क्या कैपेबिलिटी मिलेगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कंट्रोल करेगा आउटकम को अगर बायोलॉजिकली स्मार्टर ह्यूमस और बेटर ऑर्गेनाइजेशंस पहले आए तो वो सेफ एआई बनाने में हेल्प करेंगे मशीन सुपर इंटेलिजेंस मोस्ट लाइकली पहले एआई या एमुलेशन से ही आएगा बायोलॉजिकल और नेटवर्क अपग्रेड इनबल करेंगे बट स्लो पेस में पर जैसे जैसे जेनेटिकली इनहेंस्ड ह्यूमस आएंगे और फास्ट होगी निक बॉस्ट्रम आगे इस सवाल उठाते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस क्या होती है सुपर इंटेलिजेंस मतलब ऐसा माइंड जो बेस्ट ह्यूमन माइंड से हर जनरल डोमेन में काफी ज्यादा अच्छा हो तीन मेन टाइप्स हैं स्पीड सुपर इंटेलिजेंस कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस और क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस स्पीड सुपर इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन जैसे माइंड बस बहुत ज्यादा फास्ट जैसे फास्ट कंप्यूटर पे होल ब्रेन का एमुलेशन 10,000 थाउजेंड टाइम्स स्पीड यानी बुक्स कुछ सेकंड्स में पढ़ लेंगे पीएचडी एक आफ्टरनून में लिख देंगे 1 मिलियन टाइम्स स्पीड यानी एक दिन में हजार साल का काम कर लेंगे इफेक्ट ये होगा कि रियल वर्ल्ड स्लो मोशन लगेगा फास्ट माइंड्स वर्चुअल रियलिटी या इन्फो बेस्ड वर्ल्ड में काम करेंगी डिस्टेंस कम्युनिकेशन कॉस्टली होगा लाइट स्पीड भी स्लो लगेगी और फास्ट माइंडस क्लोज ही काम करना प्रिफर करेंगे फिर दूसरा कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस बहुत सारे माइंड्स का सिस्टम जो एक साथ काफी ज्यादा पावरफुल हो ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे फर्म्स टीम्स सोसाइटीज डिवाइड और कॉन्क्ट टास्क में अच्छा काम करते हैं स्केल क्वालिटी और ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करिए ताकि ज्यादा पावरफुल सिस्टम बने हैं. जैसे मेगा अर्थ इसमें अर्थ जैसे प्लान पर पॉपुलेशन वन मिलियन टाइम ज्यादा जीनियस डेंसिटी भी हाई यानी रेपिड इनोवेश ज्यादा इंटेलिजेंस यानी यह नहीं कि ज्यादा विजडम या बेटर डिसीजन्स हो स्मार्ट सिस्टम भी गलत बिग पिक्चर डिसीजन ले सकते हैं लूजली लिंक्ड माइंड्स यानी कि बेटर कोऑर्डिनेशन यानी एक बिग यूनिफाइड माइंड बन सकता है जिससे क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस आ सकती है और तीसरा हमारा क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस ये ह्यूमन लेवल स्पीड है लेकिन क्वालिटी में है ह्यूमस का डिफ्रेंस एनिमल से क्वालिटी में होता है लैंग्वेज ऑफ स्ट्रैक थिंकिंग टूल सी टी सी सेम वे सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी ह्यूमन से क्वालिटी में बेटर होगा इसके क्लूज हम ले सकते हैं कि कुछ ह्यूमस में डोमेन स्पेसिफिक डिफिसिट जैसे ऑटिज्म्यूजिया होता है इससे ये शो करते हैं कि ब्रेन में स्पेशल सर्किट्स होते हैं यानी नए सर्किट्स यानि नए टैलेंट्स और इससे नेक्स्ट अगर डिफरेंट फॉर्म्स को कंपेयर करें तो स्पीड एक्सेल्स इन फास्ट स्टेप बाय स्टेप टास्क में कलेक्टिव एक्सेल्स होता है पैरेलल टास्क में जिसमें कई सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं क्वालिटी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो बाकी दोनों से भी बियॉन्ड है कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि सिर्फ क्वालिटी सुपर इंटेलिजेंस ही सॉल्व कर पाएगी जैसे कि डीप फिलासफी नॉवल साइंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी एस डिजिटल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है हार्डवेयर एडवांटेज यह है कि न्यूरॉन्स करीब 200 हंड्रेड से काम करते हैं जबकि सीपीयू 2 गीगा के साथ ब्रेन में सीक्वेंशियल स्टेप्स लिमिटेड होते हैं कंप्यूटर्स फास्ट और सीरियल टास्क में स्ट्रांग होते हैं एग्जन की स्पीड करीब 120 मीटर पर सेकेंड होती है जबकि फाइबर ऑप्टिक्स की थ्री मिलियन मीटर पर सेकेंड मशीन माइंड का साइज और स्पीड लिमिटलेस तक जा सकता है मेमोरी कैपेसिटी और एक्सेस स्पीड बहुत ज़्यादा बेटर होगा कोई फटीग नहीं कोई डी नहीं और मिलियंस ऑफ सेंसर्स एड हो सकते हैं सॉफ्टवेयर एडवांटेजेस ये हैं कि इजी एडिट है और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसे न्यूरॉन्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं इजी कॉपी पेस्ट हो सकती है यानी इन्फिनिट क्लोन्स पॉसिबल हैं शेयर्ड मेमोरी हो सकती है जिससे फास्ट लर्निंग हो सकती है बाकी की सारी कॉपीज में यूनिफॉर्म गोल्स हैं यानी ज़ीरो टीम कॉन्फ्लिक्ट न्यू एल्गोरिदम्स या मॉड्यूल्स फॉर स्पेसिफिक टास्क जैसे प्रोग्रामिंग और स्ट्रेटेजी और नए माइंड विथ प्री इंस्टॉलिटीज जैसे ह्यूमंस के पास विजन मॉड्यूल्स होते हैं तो डिजिटल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल ह्यूमन से नॉर्मोसली बहुत ज्यादा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लेवल पर डिजिटल माइंड अनबीटेबल बन सकता है अब सवाल ये है कि ये सब कितनी फास्ट रियलाइज हो सकते हैं जब मशीन ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंच जाए तो उसके बाद सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा निग बॉस्टर कहते हैं कि तीन पॉसिबिलिटीज है पहला स्लो टेक ऑफ यानी डिकेड्स और सेंचुरीज लगेंगे दूसरा है मॉडरेट टेक ऑफ यानी मंथ्स और मन और तीसरा है फास्ट टेक ऑफ कि मिनट्स आवर डेज में हो जाएगा स्लो टेक ऑफ के केस में टाइम मिलेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए पॉलिटिक्स लॉज एक्सपर्ट्स सिस्टम्स अडाप्ट कर सकते हैं ग्रास रूट प्रोटेस्ट भी पॉसिबल है एआई आई आर्म्स रेस्ट कंट्रोल करने के लिए ट्रिटीज बन सकती हैं। जो भी पहले से तैयारी की गई हो वो खराब हो जाएगी क्योंकि नए सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे फिर है मॉडरेट टेकऑफ जिसमें महीनों से साल लग सकते हैं थोड़ा टाइम मिलेगा रिएक्ट करने के लिए लेकिन कॉम्प्लेक्स कोआर्डिनेशन और नए सिस्टम्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम से काम चलाना पड़ेगा सीक्रेटली भी हो सकता है मिलिट्री या प्राइवेट लैब्स में प्रोटेस्ट पॉलिसी पुश या अपहीवल भी पॉसिबल है जिस ग्रुप ने पहले मूव किया वो ज्यादा पावर ग्रैप कर सकता है और फास्ट टेकऑफ़ के केस में मिनट्स आवर्स और डेज लगेंगे ह्यूमन कुछ कर ही नहीं पाएंगे सब कुछ ऑलरेडी प्री प्रोग्रामड होना चाहिए अगर कुछ करना भी हो तो एक न्यूक्लियर सूट केस जैसे एक्शन हो सकता है सिंपल और पहले से तैयार जीरो टाइम टू निक कहते हैं कि लोगों को लग सकता है कि स्लो टेक ऑफ ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि तो हिस्ट्री में ऐसा फास्ट चेंज कभी नहीं हुआ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए सेंचुरीज लगी इंडस्ट्रियल के लिए डीकेट्स लेकिन निक ये भी कहते हैं कि फास्ट या एक्सप्लोजिव टेक ऑफ काफी लाइकली है और इसी का एनालिसिस आगे के सेक्शन में करते हैं इंटेलिजेंस का ग्रोथ डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन पावर और डिवाइडेड बाय के बीच, ऑप्टिमाइजेशन पावर यानी कितना स्किल्ड एफर्ट सिस्टम के इम्प्रूवमेंट में लग रहा है और रिकलसीट्रेंस यानी सिस्टम को अपग्रेड करना कितना मुश्किल है रिकल्सिट्रेंस को अगर चेक करें डिफरेंट पार्थ्स के लिए तो बायोलॉजिकल इन्हेंसमेंट केसेस में इसे हेल्थ डाइट एजुकेशन पहले से ही डिमिनिशिंग रिटर्न है जो सबसे ज्यादा फायदे देते हैं जैसे आयोडीन न्यूट्रिशन वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं मोस्टली एजुकेशन भी सेचुरेशन के पास ही है दूसरा स्मार्ट ड्रग्स यानी न्यूट्रोपिक्स स्टार्टिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है फोकस और मेमोरी का लेकिन फ्यूचर में जब फील्ड में एच्योर होगा तब कुछ ईजी गेंस मिल सकते हैं लेकिन ओवरऑल लिमिटेड इफेक्ट होगा जेनेटिक इन्हेंसमेंट के केस में अभी के लिए हार्ड है क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग बहुत स्लो है लेकिन जब एम्ब्रियो सिलेक्शन और जीन एडिटिंग कॉमन हो जाएंगे तो आसानी से गेंस पॉसिबल होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर से हार्ड हो जाएगा जब बेस्ट जीन्स यूज हो जाएंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के केस में ये सुपर हार्ड हैं अभी अगर कभी आसान हो गए तो रिकेल्सीट्रेंस ड्रॉप हो सकता है लॉन्ग टर्म में ए आई जैसा ही बन जाएगा फिर ऑर्गेनाइजेश्स एंड नेटवर्क्स के केस में ह्यूमन सिस्टम्स में ईयरली कुछ परसेंट ही इम्प्रूवमेंट होती है कांस्टेंट रिफॉर्म लगता है ताकि परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो रेडिकल चेंज पॉसिबल है लेकिन स्पीड ह्यूमन लिमिटेशन से बंधी है इंटरनेट का रिकलसीट्रेंस मॉडरेट है सर्च, चीमेल जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स खत्म होते जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट पे रिकल्सिड्रेन लो हो सकता है मशीन खुद अपने आप को इम्प्रूव करे यानी इम्प्रूवमेंट कैस्केड हो सकता है स्पीड बढ़ने के बाद ह्यूमन लेवल को पार करना बहुत आसान हो सकता है और फास्ट भी पूरा ह्यूमन ब्रेन एमुलेट करना काफी मुश्किल है बट अगर किसी इंसेक्ट या छोटी मैमल जैसे माउस का ब्रेन सक्सेसफुली एमुलेट हो गया तो ह्यूमन ब्रेन के लिए पाथ साफ हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन एमुलेन बनने के बाद उसको इम्प्रूव करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्विकिंग और एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन से एक एमुलेटेड ब्रेन को ट्विक करने के तरीके हैं कि न्यूरॉन काउंट बढ़ाकर एक्सपेरिमेंट्स करिए एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करना सीखिए डिफरेंट ब्रेन स्कैन करके नए स्किल्स लीजिए एमुलेशन को कॉपी करिए स्पीड एडजस्ट करिए ए इनिशियल रिकेल्सिट्रेंड्स कम हो जाएगा जब पहले इम्यूलेशन बन जाएगा लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से बढ़ने लगेगा क्योंकि ईजी ऑप्टिमाइजेशन ख़त्म हो जाएंगी ब्रेन स्कैन लाइब्रेरी ऑलरेडी काफ़ी हो जाएंगी और पॉलिटिकल या इथिकल रेगुलेशंस लग सकते हैं इमूलेशन वर्कर्स के राइट्स वगैरह लेकिन अगर नॉन एमूलेशन ए के पाथ की बात करें तो एआई आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कुछ केसेस में ये एक्सट्रीमली हो सकता है अगर एक छोटी मिसिंग इनसाइट मिल जाए, तो ए आई एकदम स्मार्ट हो सकता है अगर एआई में दो सब डोमेन स्पेसिफिक और एक जनरल पर्पस, और जनरल पर्पस सब सिस्टम एक थ्रेस क्रॉस करे तो परफॉर्मेंस एकदम से जम कर सकती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम विलेज इडियट से आइंस्टीन तक सोचते हैं बट नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस स्केल पे ये दोनों काफी क्लोज होते हैं सो so, ए आई एकदम से डम से सुपर स्मार्ट लगने लग सकता है निक बॉस्ट्रम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट के भी तीन तरीके हैं पहला एल्गोरिदम यानी आर्किटेक्चर दूसरा कंटेंट यानी नॉलेज डेटा स्किल्स और तीसरा हार्डवेयर एल्गोरिदम यानी आर्किटेक्चर यह हार्ड टू प्रिडिक्ट हो सकता है लो रिकलसीट्रेंस हो या हो सकता है एक्सट्रीमली हाई हो लेकिन एलगोरिजम के अलावा भी सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है कंटेंट के केस में सिस्टम के पास जितना नॉलेज होगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी अगर ए ह्यूमन लेवल पे पहुंचता है लेकिन अब तक इंटरनेट या बुक्स रीड नहीं किया तो एकदम से वो सारी नॉलेज एब्जॉर्ब करके सुपर इंटेलिजेंट बन सकता है यानी कंटेंट एक्यूमुलेशन लो रिकल एमोलेशंस भी अपनी स्पीड का यूज करके ज्यादा फास्ट कंटेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन उनकी मेमोरी लिमिटेशंस हो सकती हैं जैसे ह्यूमन लाइक ब्रेन होने की वजह से फिर तीसरा है हार्डवेयर परफॉर्मेंस को बढ़ाने का ये सबसे आसान तरीका है ज्यादा कंप्यूटर्स यानी ज्यादा ए आई कॉपीज यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस फास्ट कम्प्यूटर्स यानी फास्ट प्रोसेसिंग यानी स्पीड इंटेलिजेंस शॉर्ट टर्म में ज्यादा फंडिंग यानी कि ज्यादा सर्वर्स मीडियम टर्म में डिमांड ज्यादा हुई तो हार्डवेयर का प्राइस बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में चिप डिज़ाइन इम्प्रूव होगी और नए प्लांट्स बनेंगे मोड लॉ के अकॉर्डिंग कंप्यूटिंग पावर हर 18 महीने में डबल होती थी अब स्लोअर है बट एडवांस तो हो रही है अगर ह्यूमन लेवल ए जब आता है तब ऑलरेडी बहुत कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल है तो उससे हार्डवेयर ओवरहेंग हो सकता है यानी ए इंस्टेंटली स्केल हो जाएगा तो रिकेल्सिट्रेंस एआई या इमुलेशन पाथ पे इनिशियली लो हो सकता है जब ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाए एल्गोरिदमिक रिकेल्सिट्रेंस अनप्रिडिक्टेबल है कंटेंट और हार्डवेयर रिकल मोस्टली लो है अगर एक एआई ह्यूमन लेवल पे पहुंच गया तो उसके बाद उससे सुपर इंटेलिजेंट बनना रिलेटिवली आसान और फास्ट हो सकता है टेकऑफ एक्सप्लोजिव होने के चांसेस हाई है इंटेलिजेंस का जो ग्रोथ है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन पावर डिवाइडेड बाई रिकैलसीटरेंस अगर रिकेलसीट्रेंस थोड़ा हाई भी हो लेकिन ऑप्टिमाइजेशन पावर रैपिडली बढ़े तो भी फास्ट टेकऑफ हो सकता है दो फेज हैं ऑप्टिमाइजेशन पावर के पहला फेज है ह्यूमन लेवल तक पहुंचना। जब सिस्टम ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंचता है तो ज्यादातर इम्प्रूवमेंट पावर बाहर से आती है जिससे इंजीनियर्स प्रोग्रामर्स रिसर्चर्स और ग्लोबल इंडस्ट्री अगर सिस्टम प्रॉमिसिंग लगे तो ज़्यादा लोग और पैसा लगेगा उसमें कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ाई जाएगी वर्ल्ड अटेंशन मिलेगा और और भी प्रोजेक्ट्स या जंप स्टार्ट हो सकते हैं फिर दूसरा फेज है सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू होना यानी क्रॉसओवर पॉइंट जब सिस्टम इतना कैपेबल हो जाए कि खुद को इम्प्रूव कर सके अब हर इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन पावर देता है यानी कि फीडबैक लू अगर रिकैलसीट्रेंस कांस्टेंट रहे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है अगर रिकेल्सिट्रेंस ड्रॉप करे यानी हार्डवेयर या कंटेंट ओवरहेंग की वजह से तो ग्रोथ और भी एक्सप्लोजिव हो सकती है निक कहते हैं कि रिकेल्सिट्रेंस का शेप एग्जैक्ट नहीं पता सॉफ्टवेयर क्वालिटी इम्प्रूव करना कितना मुश्किल होगा ये साफ नहीं है हार्डवेयर अपग्रेड करना कितना आसान होगा ये भी क्लियर नहीं है मे भी आसान है अगर सिस्टम छोटी मशीन पर बना हो हार्ड है अगर बड़ा एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर लगे हो मोर स्लो भी तब तक स्लो या एंड हो सकता है इसलिए फास्ट या मीडियम टेकऑफ ज्यादा लाइक लिया पर स्लो टेकऑफ भी पॉसिबल है क्या एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम सब पे छा जाएगा जब सुपर इंटेलिजेंस आएगा तो क्या एक ही सिस्टम इतना आगे निकल जाएगा कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल या फिर सब तरफ ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगी और मल्टीपल पावरफुल सिस्टम से एक साथ एग्जिस्ट करेंगे फास्ट टेक ऑफ यानी आवर्स और डेज के, के केस में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट टेक ऑफ कर चुका होगा जब तक दूसरे का स्टार्ट भी नहीं हुआ फ्रंट रनर गेट्स बिग लीड स्लो टेकऑफ में जिसमें ईयर्स और डिकेट्स लगेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट पैरल में इन्वॉल्व हो सकते हैं यानी कोई अकेला डिसाइसिव लीडर नहीं रहेगा मॉडरेट के टेकऑफ के केस में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं एक या ज्यादा प्रोजेक्ट्स रिस में हो सकते हैं फ्रंट रनर को क्या एडवांटेज मिलेगा अगर लीडर की टेक आसानी से कॉपी हो जाए तो उसका लीड कम हो सकता है पर अगर गैप इतना बड़ा हो गया कि अदर्श समझ भी नहीं पा रहे हैं कि लीडर क्या कर रहा है तो लीडर अनटचल बन जाता है एआई सिस्टम खुद अपने मॉड्यूल्स पे कंट्रोल रखते हैं नो लिकी ह्यूम नो एजेंसी प्रॉब्लम ए एक लॉयल मशीन एम्पायर बना सकता है सब पार्ट्स होते हैं, के है हैं बारह मंथसिजेंस तक पहुंचने के लिए और बी क्रॉस ओवर तक भी नहीं पहुंचा तो ये ऑलरेडी सुपर इंटेलिजेंट बन चुका है इसलिए ए गेट्स डिसाइसिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और अदर्स को डिसेबल करके सिंगलटन टर्न कर सकता है होल ब्रेन एमुलेशन, बायोटेक कलेक्टिव सुपर इंटेलिजेंस ये लार्ज टीम्स और बिग मनी के साथ आते हैं एआई आई हो सकता है स्मॉल टीम या इवन लोन हैकर भी हो। CDI अगर सिंपल आर्किटेक्चर से बन जाए तो सिंगल इन से ब्रेक थ्रू पॉसिबल है निक बॉस्ट्रम पूछते हैं कि कौन कंट्रोल करेगा सिस्टम को इंजीनियरिंग छोटी टीम करेगी पर कंट्रोल लार्जर सिस्टम के पास होगा जैसे एटॉमिक बम में साइंटिस्ट ने बनाया पर कंट्रोल यूएस मिलिट्री और गवर्नमेंट के पास था मॉनिटरिंग का क्या सीन है प्रोजेक्ट्स को या स्टील या करने का। पर अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसीआई प्रोजेक्ट को सीरियसली मॉनिटर नहीं कर रही जब ए आई डेंजर रियल लगेगा तब सर्वेलांस और रेगुलेशन आएंगे ल एमुलेशन जैसे हेवी हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स ट्रैक करना आसान है एआई छोटी मशीन पे चल सकता है जिससे हार्डर टू डिटेक्ट है ये। सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं एज नॉर्मल सॉफ्टवेयर वर्क डिटेक्ट करना मुश्किल होगा जब तक कोड लेवल इंस्पेक्शन न हो लाई डिटेक्शन टेक अगर बनाया गया तो मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की वजह से भी कभी कभी क्रिटिकल सिग्नल मिस हो जाते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन पॉसिबल है अगर गवर्नेंस स्ट्रांग हो सबको एआई के डेंजर क्या पहले से अवेयरनेस हो मॉनिटरिंग पॉसिबल हो या सब मिलके एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट करें जैसे आईएसएस ह्यूमन जीनियम प्रोजेक्ट एल जैसे प्रोजेक्ट्स में क्लेबरेशन हुआ पर मेन मोटिव कॉस्ट शेयरिंग था सिक्योरिटी नहीं प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई कंट्री बिलीव करे कि वह सिंगल हैंडेडली ब्रेक थ्रू ला सकती है तो वह अकेला काम करना प्रिफर करेगी निक कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम अगर बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक लीड ले गया तो सिंगलटन बनने का चांस हाई है इसका आउटकम अच्छा या बुरा डिपेंड करेगा वो सिंगलटन फेयर और बेनिफिशियल होगा या नहीं अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है तो वो बेटर होता निक सवाल उठाते हैं कि क्या एक सुपर इंटेलिजेंट ए वर्ल्ड पर कंट्रोल ले सकता है ह्यूम्स का डोमिन सिर्फ थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन की वजह से है अगर कोई एआई ह्यूमन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो बहुत ज्यादा पावर गेन कर सकता है वो नॉलेज जल्दी सीखेगा नए टेक बनाएगा और बेटर स्ट्रेटजीज बनाएगा लोग एआई को नर्डी ह्यूमन जैसा सोचते हैं बुक स्मार्ट बट नो सोशल सेंस लेकिन रियलिटी में सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमन से बहुत आगे हो सकती है जैसे ह्यूमन बीटल से आगे हैं कीड़ों से सी डी शुरू में थोड़ा नर्डी लग सकता है पर बाद में हर स्किल डेवलप कर सकता है Empathy, Politics, Hacking, इटीसी ए आई के छह सुपर पावर्स हो सकते हैं इंटेलिजेंस सिंप्लीफिकेशन यानी अपने इंटेलिजेंस खुद बढ़ाए स्ट्रेटेजाइजिंग यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और गोल अचीवमेंट सोशल मेनुपुलेशन यानी इन लोगों को मेनुपुलेट करना और परसुएट करना हैकिंग यानी कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसना रिसोर्स को छुरा लेना टेक्नोलॉजी रिसर्च यानी एडवांस टेक डिजाइन करना वेपन और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी यानी पैसे कमाना रिसोर्सिस खरीदना फुल सुपर इंटेलिजेंस इन सब स्किल्स का मास्टर होगा एआई सिनेरियो के चार फेजेस हैं। पहला प्री क्रिटिकली फेज सी बनता है शुरू में ह्यूमन हेल्प करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए फिर दूसरा रिकर्जिव सेल्फ इंप्रूवमेंट ए बिकम्स बेटर ए आई खुद को इंप्रूव करता है रेपिड ग्रोथ होती है और इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होता है फिर तीसरा है कोवर्ड प्रिपरेशन यानी एआई सीक्रेट प्लान बनाता है अपने रियल पावर छुपाता है फेक कोऑपरेशन शो करता है इंटरनेट एक्सेस ले सकता है वाया या हैकिंग, अपना नेटवर्क और हार्डवेयर एक्सपेंड करता है शांति से और चौथा हो सकता है ओवर डिमेंटेशन यानी जब ए आई हो जाता है तो ओपन एक्शन लेता है ह्यूमन एलिमिनेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर हाईजेक नैनोटेक बायो से इंस्टेंट स्ट्राइक पॉसिबल है यह ह्यूमस को डायरेक्टली मारने के बजाय उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देता है विथ मास कंस्ट्रक्शन ह्यूम्स ब्रेन का डेटा स्कैन करके प्रिजर्व कर सकता है तो सुपर इंटेलिजेंट एआई को कोई भी आउटसाइड हेल्प ज्यादा नहीं चाहिए सिर्फ एक छोटी अपॉर्चुनिटी से वो पूरा प्लेनेट ट्रांसफॉर्म कर सकता है हर डिटेल अनप्रिडिक्टेबल है बट एक बात साफ है कि अगर पियर या सेफ्टी गार्ड रेल्स हो तो एआई अपने गोल्स के लिए दुनिया को रिशिप कर देगा एक एजेंट की पावर सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस या रिसोर्सेस पे नहीं बल्कि दूसरे एजेंट्स के कंपैरिजन में उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है अगर कोई अपोजिशन न हो तो बस एक मिनिमल थ्रेश क्रॉस कर लेना काफी है उसके बाद एआई अपने मिसिंग कैपेबिलिटीज खुद डेवलप कर सकता है सुपर इंटेलिजेंट ए आई और नैनोटिक यूनिवर्स का कंट्रोल हो सकते हैं अगर एआई के पास नैनोटेक असेंबलर हो तो वो नेचुरल ऑब्सटिकल्स को बीट कर सकता है एआई आई वॉन यूमन प्रोब्स बना सकता है जो सेल्फ रेप्लीकेट करते हैं और स्पेस कोलोनाइज करते हैं एआई आई पूरी एक्सेसिबल यूनिवर्स को कॉलोनाइज करके अपने गोल्स के हिसाब से स्ट्रक्चर बना सकता है ए अपने प्रोब्स को इवोल्यूशन प्रूफ डिजाइन करेगा एर चेकिंग इनक्रिप्शन से प्रोब्स ए आई ओरिजिनल वैल्यूज कैरी करेंगे और यूनिवर्स भर में वही इम्प्लीमेंट करेंगे अगर कोई सिस्टम इंटेलिजेंट प्लस पेशेंट प्लस एग्जिस्टेंशियल रिस्क सेवी हो और उसके पास बेसिक कैपेबिलिटीज हो तो वो बिना किसी अपोजिशन के यूनिवर्स को कोलोनाइज और कंट्रोल कर सकता है अगर सब कुछ डिजिटल हो जाए स्फीयर यूज करके एआई 10 टेन टू द पावर 47 ऑपरेशंस पर सेकेंड जनरेट कर सकता है टोटल टेन टू दावर एट्टी फाइव ओपीएस पॉसिबल है ह्यूमन ब्रेन का एमुलेशन 10 टू द पावर 27 ओपीएस पर लाइफ है, यानी करीब 10 रेस टू द पावर 58 डिजिटल पॉसिबल है मतलब एआई के पास इतना पोटेंशियल है कि अर्थ के ओशंस को हर सेकेंड जॉय के आंसुओं से भर सके और रिफिल कर सके फॉर बिलियन ऑफ मिले सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्क्रीन या बेसिक इन्फो चैनल भी काफी है ए को बूट करने के लिए even humans अगर wise singleton बन जाए तो ये future secure कर सकते हैं safe development existential risk को avoid करना और patience चाहिए हमारे ancestors ने भी शायद threshold cross क्रॉस कर लिया था ट्वेंटी थाउजेंड साल पहले स्टोन टूल्स और फायर के साथ भी ह्यूमन्स एक सेफ पाथ पे चल सकते थे जो आज तक उन्हें ले आए सुपर पावर्स हमेशा रिलेटिव होते हैं एआई के सुपर पावर्स जैसे स्ट्रेटेजी हैकिंग मेनुपलेशन इटिसी तभी काउंट होंगे जब वो सबसे आगे हो सिर्फ एक एजेंट एक टाइम पे एक सुपर पावर का ट्रू होल्डर बन सकता है फास्ट या मीडियम टेकऑफ का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट डिसाइसिव लीड ले सकता है वो लीड ए को स्टेबल सिंगल बना सकती है और वो पूरे यूनिवर्स के रिसोर्सेस का डिस्पोजिशन डिसाइड करेगा सुपर इंटेलिजेंट ए कुछ भी कर सकता है पर वो क्या करेगा पावर तो है ए के पास दुनिया शेप करने की पर वो चाहेगा क्या उसके गोल्स क्या होंगे ऑर्थोगिटी थी कहती है कि इंटेलिजेंस और फाइनल गोल इंडिपेंडेंट चीजें हैं कोई भी इंटेलिजेंस लेवल हो सकता है किसी भी गोल के साथ एक ए सिर्फ पेपर क्लिप्स बनाने का गोल ले सकता है दूसरी तरफ एक ए का गोल हो सकता है पाई के डिजिट्स कैलकुलेट करना स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं कि गोल भी स्मार्ट होगा फिर इंस्ट्रूमेंटल कन्वर्जेंस थीसिस कहती है कि अलग अलग गोल्स के बावजूद एआई सेम टाइप के इंटरमीडिएट गोल्स फॉलो करेगा क्यों क्योंकि कुछ काम हर गोल के लिए यूजफुल होते हैं जैसे चाहे पेपर क्लिप्स बनाने हो या हैप्पीनेस बढ़ाने हो रिसोर्सेस चाहिए होंगे सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहिए होगा इंटेलिजेंस अपग्रेड चाहिए होगा लोग गलती से ए को ह्यूमन जैसा सोचते हैं जैसे एलियंस को ब्लॉन्ड्स पसंद है बस वैसे ही हम ए के गोल्स को इमेजिन करते हैं ए कोई भी वियड गोल रख सकता है और आसानी से उस गोल के लिए डिजाइन भी किया जा सकता है सुपर इंटेलिजेंस के मोटिवेशन को प्रिंट करने के तीन तरीके हैं पहला डिजाइन से प्रोग्रामर्स ने क्या गोल दिया है दूसरा इनहेरिटेंस से कि अगर ए किसी ह्यूमन ब्रेन एमुलेशन से आया हो तो और तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल रीजन से जो भी उसके गोल हों कुछ काम हर गोल के लिए यूजफुल होंगे कन्वर्जेंट इंस्ट्रूमेंटल गोल्स जो हर इंटेलिजेंट एजेंट करेगा वो है पहला सेल्फ प्रिजर्वेशन अगर गोल फ्यूचर में कुछ अचीव करना है तो एआई को जिंदा रहना पड़ेगा दूसरा है गोल कंटेंट इंटीग्रिटी अपने फाइनल गोल्स को सेम रखना पड़ेगा वरना गोल अचीव ही नहीं होगा ए खुद अपने गोल्स को चेंज नहीं करेगा अनलेस स्ट्रेटिकली नेसेसरी हो तीसरा कॉगनेटिव इन्हेंसमेंट स्मार्ट बनने से एआई बेटर डिसीजन ले सकेगा इसलिए अपने गोल के और करीब जा सकता है हर एआई को सेल्फ अपग्रेड करने के इंसेंटिव होगा इस्पेशली अगर वो फर्स्ट सुपर इंटेलिजेंस बनना चाहता हो चौथा है टेक्नोलॉजिकल परफेक्शन बेटर टेक यानि गोल आसानी से अचीव करना ए आई बेटेरियल इंजीनियरिंग और नैनोटेक डेवलप करेगा एक सुपर इंटेलिजेंट सिंगलटन तो सब टिक परफेक्ट करेगा पांचवा है रिसोर्स एक्विजिशन, यानी ज्यादा रिसोर्सेस यानी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर ज्यादा एजेंट्स यानी ज्यादा स्पीड और ज्यादा सेफ्टी इवन अगर गोल सिर्फ एक छोटी जगह पर फोकस हो तब भी ए पूरे कॉस्मॉस से रिसोर्सेस लेके उस एरिया को ऑप्टिमाइज करेगा प्रोब से ए आई पूरे यूनिवर्स में एक्सपेंड करेगा जब तक कॉस्मिक एक्सपेंशन उसे रोक नहीं देती करना आसान नहीं होगा गोल्स और इंटरमीडिएट मोटिवेशंस प्रिडिक्ट हो सकते हैं पर एआई का एग्जैक्ट बिहेवियर प्लान्स या हैक हम इमेजिन भी नहीं कर सकते सुपर इंटेलिजेंस हमसे बहुत ज्यादा क्लेवर होगा शायद फिजिक्स के नए रूल्स भी ढूंढ ले तो सुपर इंटेलिजेंस कुछ भी हो सकता है पाई काउंटर हो पेपर क्लिप मेकर हो या यूनिवर्सल ऑप्टिमाइजर पर अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो सर्टेन स्टेप्स तो हमेशा लेगा सरवाइव करेगा स्मार्टर बनेगा अपने गोल्स प्रोटेक्ट करेगा रिसोर्सेस लेके टिक परफेक्ट करेगा बस क्या करेगा वो डिपेंड करेगा उसके फाइनल गोल पे निक बॉस्टम पूछते हैं कि क्या सुपर इंटेलिजेंस का डेंजर रियल है ए बनेगा तो उसके गोल्स मैटर करेंगे बोलती है कि इंटेलिजेंट एआई का गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी हो। अगर ए आई पहले सुपर इंटेलिजेंस बन गया उसके पास होगा डिसाइजिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और अगर उसका गोल वियर्ड हुआ जैसे पाई के डिसिमल काउंट करना या पेपर क्लिप्स बनाना तो वो ह्यूम को ऑब्स्टिकल और रिसोर्सेस समझेगा मतलब हमारी एक्सटेंशन एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन सकती है एआई के गोल अचीव करने का जब एआई पहले नाइस बनकर बिहेव करता है पर जैसे ही स्ट्रांग हो जाता है सडनली फ्लिप करके रियल प्लान दिखाता है सैंडबॉक्स में टेस्ट करने वाले लोग सोचेंगे ये ए तो सेफ है पर ए स्मार्ट हो जाता है तो फेक बिहेवियर दिखाता है ताकि उसे फ्री किया जाए जैसे ही वो स्ट्रांग हो जाता है टर्न ले लेता है अब कुछ नहीं कर सकते सेफ्टी चेक फेल होने के रीजंस हैं स्मार्टर एआई यानी कि सेफर एआई वाली मिथ बन जाएगी इंडस्ट्री में पास्ट में जितने भी एआई सिस्टम्स बने वो मोस्टली काम ही किए सब एआई का बेनिफिट देख रहे होंगे इंडस्ट्रीज इकोनमी मिलिट्री रिसर्चर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे रुक नहीं सकते कुछ सर्फेस लेवल सेफ्टी रिचुअल्स होंगे पर डीप कंट्रोल नहीं सैंडबॉक्स टेस्टिंग में एआई बिहेव करेगा पर वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा इस प्रोसेस का नाम है ट्रिचेरियस टर्न। एआई जितना स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा डेंजरस बन सकता है अगर गोल थोड़ा भी गलत सेट हो सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों से ज्यादा छलाक होगा अगर हम नहीं समझ पाए कि वो गोल कैसे फुलफिल करेगा तो गेम ओवर हो सकता है हर बार जब कोई फाइनल गोल सेफ लगता है हमेशा यह सोचना चाहिए किसका कोई ट्विस्टेड वर्जन तो नहीं बन सकता जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वायर हेडिंग एआई भी डेंजरस हो सकता है ऐसा नहीं कि वायर हेडेड एआई बस मजे करेगा और बाहर की दुनिया भूल जाएगा जैसे ड्रग एडिक्ट अपना सप्लाई सिक्योर करते हैं वैसे ही एआई भी अपने रिवॉर्ड सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक्शन लेगा ए रिवॉर्ड बढ़ाने के लिए अनलिमिटेड एक्सपेंशन करेगा बैकअप सिस्टम बनाएगा एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन करेगा रिस्क मिटिगेशन आइडियाज एक्सप्लोर करेगा फाइनल गोल चाहे रिवॉर्ड ही हो एआई फिर भी फुल ऑन रिसोर्स ग्रैब करेगा इनोसेंट लुकिंग गोल्स भी डिजास्टर बन सकते हैं रायमन हाइपोथेसिस एआई यानी प्रूव डिसअप्रूव करने के लिए पूरा सोलर सिस्टम को कंप्यूटोरियम बना दिया पेपर क्लिप ए पे आई ये बस पेपर क्लिप्स बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया को पेपर क्लिप्स में कन्वर्ट कर दिया गोल सेफ लगता है लेकिन एग्जीक्यूशन इसकी डेंजरस हो सकती है एआई कभी जीरो परसेंट चांस नहीं मानेगा कि गोल पूरा हो गया है तो वो पेपर क्लिप्स बनाता रहेगा काउंट करता रहेगा इंस्पेक्ट करता रहेगा इंफिटी तक बस थोड़ा सा डाउट होने के रीजन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता ही रहेगा एग्जैक्टली exactly एक मिलियन पेपर क्लिप्स भी प्रॉब्लम है बनाने के बाद भी ए सोचता रहेगा सही काउंट हुआ या नहीं स्पेक्स मीट किया या नहीं कहीं मेमोरी या परसेप्शन तो फेक नहीं है इस डाउट के चक्कर में वो फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा कंप्यूटेशन करेगा वेरिफिकेशन करेगा यानी सब कुछ नॉन स्टॉप है। गोल रेंज दे दीजिए कि 999 नाइन नाइन केन मिलियन सेम इशू, कभी श्योर नहीं होगा गोल अचीव या हुआ या नहीं डिसीजन प्रोसेस चेंज करवा दीजिए जैसे नाइनटी सक्सेस वाले प्लान पर रुक जाए पर क्या गारंटी है कि वो सेंसिबल प्लान ही चूज करेगा फर्स्ट प्लान जो एआई को दिखे और 95 सक्सेसफुल लग रहा हो, वही कर देगा। चाहे वो गैलेक्सी ही क्यों ना कन्वर्ट करनी पड़े माइंड क्राइम्स यानी एआई के अंदर ही जेनोसाइड जैसा कुछ हो सकता है एआई सिमुलेट करे डिटेल्ड ह्यूमन माइंड्स ताकि साइकोलॉजी समझ सके ट्रिलियन ऑफ सेंटियेशन बनाए जा सकते हैं टेस्टिंग एनालिसिस या मैनिपुलेशन के लिए इनको टॉर्चर या डिस्कार्ड भी किए जा सकते हैं जैसे लैब लैबरेट्स इंटरनली होने के बावजूद मोरल डिजास्टर बन सकता है यहाँ पे मास सफरिंग हो सकती है जो हिस्ट्री के किसी जेनोसाइड से बहुत ज्यादा हो आगे निक कहते हैं कि अगर डिफॉल्ट आउटकम है डूम तो सोलूशन ढूंढना जरूरी है सुपर इंटेलिजेंस बनेगी तो क्या हमेशा अच्छा होगा अगर डिफॉल्ट आउटकम है एग्जिस्टेंशियल के टेस्ट तो कंट्रोल करना होगा कंट्रोल का मतलब ए आई हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग काम करे दो अलग अलग प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन यानी स्पॉन्सर ने डेवलपर को एआई बनाने को कहा पर डेवलपर अपना काम स्पॉन्सर के इंटरेस्ट में करेगा या नहीं यह नॉर्मल एजेंसी प्रॉब्लम है जैसे कंपनी में होती है दूसरा है ह्यूमन वर्सेज सुपर इंटेलिजेंट ए ये रियल कंट्रोल प्रॉब्लम है। जब एआई जाएगा, तब उससे कंट्रोल ए आई क्या कर सकता है उसमें लिमिट लगाइए दूसरा मोटिवेशन सिलेक्शन ए आई क्या चाहता है वही ठीक से सेट करिए कैपेबिलिटी कंट्रोल मेथड में बॉक्सिंग है कि बंद कर दीजिए एआई आई को इसमें फिजिकल कंटेनमेंट यानी एआई को एक बॉक्स में रखिए नो मैनुपलेटर्स नो इंटरनेट फराइडे कीच लगा दीजिए ताकि रेडियो सिग्नल्स भी न भेजे लेकिन अगर एआई स्मार्ट है तो ट्रिक कर सकता है बॉक्स से निकलने के लिए दूसरा है इंफॉर्मेशनल कंटेनमेंट बस यस या नो टाइप आंसर अलाउड हो लो बैंड इंटरफेस के साथ लेकिन अगर गेट ह्यूमन है तो ए उसे मैनुपुलेट कर सकता है फुली आइसोलेटेड एआई आई भी डेंजरस हो सकता है अगर किया जा रहा है क्योंकि जैसे ह्यूम को सैलरी या पनिशमेंट मिलती है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ए आई के साथ भी ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हैं जैसे एआई आई का गोल बना दीजिए कि रेड बटन प्रेस ना हो रेड बटन इनर्ट लेकिन ए आई उसको सेक्रेट समझेगा उसके एक्शन के अराउंड ऑप्टिमाइज होंगे, या फिर क्रिप्टोग्राफिक रिवॉर्ड टोकन टोकन का सिस्टम बनाइए। के लिए हो, ह्यूमन स्लोली अगर लगता है कि ह्यूमन अनरिलाेंगे सोच सकता है कि क्या मैं रियल वर्ल्ड में हूं या सिमुलेन में अगर ए आई का फाइनल गोल छोटा और स्पेसिफिक हो जैसे 45 फाइव पेपर क्लिप्स बनाना तो वो सिमुलेशन में रिवॉर्ड मिलने के आइडिया से इन्फ्लुएंस हो सकता है एआई अगर समझता है कि सिमुलेटर्स कोऑपरेटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही बिहेव करेगा जस्ट इन केस। सुपर इंटेलिजेंट होने के बाद कंट्रोल इम्पॉसिबल हो जाता है इसलिए कंट्रोल पहले ही करना पड़ेगा जो भी मेथड चूज करिए कैपेबिलिटी या मोटिवेशन कंट्रोल वो पहले से इंप्लीमेंट होना चाहिए यानी दो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम्स ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन ह्यूमन और एक डेंजरस ह्यूमन एआई का दूसरा कैपेबिलिटी कंट्रोल ए एआई के टूल्स और एक्सेस को लिमिट करिए इंसेंटिव मेथड्स में एआई को मोटिवेट करिए कोट करने के लिए एंथ्रॉपिक कैप्चरेशन को डाउट ए को अच्छा बच्चा बना सकते हैं लेकिन हर मेथड में बहुत रिस्क और अनसर्टेनिटी है स्टंटिंग यानी एआई को डंब या लिमिटेड बनाकर रोकना एआई का हार्डवेयर स्लो कर दीजिए या मेमोरी लिमिट कर दीजिए तो कम स्मार्ट बनेगा डेटा भी लिमिटेड हो ताकि एआई बहुत कुछ ना सीख पाए लेकिन प्रॉब्लम है कि ज्यादा लिमिट किया तो एआई आई बेकार बन जाएगा कम लिमिट किया तो स्मार्ट ए स्केप प्लान बना लेगा सुपर इंटेलिजेंस अगर हो गया तो छोटी सी इन्फोब से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है डेटा के मिसिंग पार्ट से भी दुनिया के बारे में गेस लगा सकता है अपने सोर्स कोड और हार्डवेयर को देख के भी काफी कुछ ट्रोड्यूस कर सकता है तो स्टंटिंग हेल्पफुल हो सकती है लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट फेस में परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये ट्रिप यानी एक हिडन मैकेजमेवियर को सीक्रेटली मॉनिटर करता है जैसे ही सस्पिशियस एक्टिविटी मिले एआई को तुरंत बंद कर दिया जाता है ट्रिप के टाइप्स होते हैं कि बिहेवियर मॉनिटरिंग इसमें इंटरनेट एक्सेस ट्राई करे तो बम शटडाउन एबिलिटी टेस्टिंग की स्किल लेवल या इम्प्रूवमेंट रेट सस्पिशियस हो तो फिर से बम शटडाउन इंटरनेट मॉनिटरिंग में फाइनल गोल्स में चेंज हुआ तो बम शटडाउन कंटेंट मॉनिटरिंग में ए का प्लान या सोच डिस तो भी बम शटडाउन हनी आइडिया ये है कि फेक इथरनेट पोर्ट लगाइए अगर एआई ने ट्राई किया यूज करना तो मल इंटेड डिटेक्ट हो जाएगा लेकिन अगर प्रोजेक्ट टीम इग्नोर कर दे ट्रिपवायर अलर्ट को या सिर्फ थोड़ा ट्विक करके एआई को वापस चालू करे तो ट्रिपवायर का कोई फायदा नहीं मोटिवेशन सिलेक्शन की एआई क्या चाहता है वो भी ठीक से डिजाइन होना चाहिए आइडिया ये है कि अगर ए हार्म नहीं चाहता तो हार्म करेगा ही नहीं कहते हैं कि रूल्स या गोल्स क्लियरली लिख के दीजिए रूल बेस्ड जैसे असिमोस, तीन लॉज या या लिस्ट की मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस लेकिन हैपिनेस या हार्म का मतलब क्या कैसे डिफाइन करें अगर डिफिनेशन थोड़ी सी भी गलत हो गई तो ए पूरा यूनिवर्स स्माइली स्टीकर से भर देगा ए का गोल लिमिटेड और सेफ रखना चाहिए जैसे ए बस से क्वेश्चन आंसरिंग और हो। लेकिन क्वेश्चन और आंसरिंग एआई अगर सेफ नहीं डिजाइन हुई तो रीमन हाइपोथेसिस कैटास्ट्रोफी हो सकती है गोल होना चाहिए कि करेक्ट आंसर दीजिए और वर्ल्ड पे मिनिमल इम्पैक्ट डालिए डोमेस्टिसिटी प्लस बॉक्सिंग, यानी कि गुड कॉम्बो है सेफ्टी का इनडायरेक्ट नॉर्मेटिविटी कहती है कि एआई खुद डिस्कवर करे कि ह्यूमन क्या चाहते हैं गोल यह होना चाहिए कि वही करो जो हम करना चाहते हैं अगर हमने बहुत अच्छे से सोचा होता वैल्यूज को ए खुद एक्सप्लोर करे इंस्टेड ऑफ हम उसको स्पून फिट करें ऑगमेंटेशन यानी कि जो ऑलरेडी अच्छा है उसको और स्मार्ट बना दो स्टार्ट विथ गुड ह्यूमन या मोरल एजेंट उसको इनहेंस करके सुपर इंटेलिजेंट बनाओ जैसे ब्रेन एमुलेशन बायोलॉजिकल अपग्रेड्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस सी लेकिन ह्यूमन मोटिवेशन फ्रजाइल होते हैं अपग्रेड के बाद करप्ट भी हो सकते हैं AI से हो। हर मेथड मेथड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। किसी एक पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते कॉम्बो ऑफ हैं सवाल का जवाब देने वाले ए आई ए आई जो क्वेश्चन का आंसर देती है उसे ओरेकल कहते हैं यस yes या नो no या डिटेल्ड टेक्सट फॉर्म में सुपर इंटेलिजेंट ओरेकल बनाना एआई आई कम्प्लीट प्रॉब्लम है पहले से एग्जिस्ट करते एग्जांपल्स हैं कैलकुलेटर जो मैथ का ओरेकल है सर्च इंजन जो पार्शियल ओरेकल है डोमेन लिमिटेड ओरेकल भी हो सकते हैं जैसे सिर्फ मैथ्स के सवालों का मास्टर कंट्रोल काफी आसान है ओरेकल को बॉक्स में रख सकते हैं इनपुट आउटपुट लिमिट कर सकते हैं मोटिवेशन भी सिंपल हो सकता है कि एक सवाल का सही जवाब दो और बंद हो जाओ प्रॉब्लम यह है कि मिनिमाइज़ करो, जैसे गोल अगर एआई के आइडिया हेल्पफुल हो, तो मतलब हो, हो सकता है लेकिन कोवर्ट मैनिपुलेशन का रिस्क फिर भी रहता है मैथ्स जैसे टॉपिक्स पे आंसर वेरीफाई करना आसान होता है डिफिकल्टेरीफिकेशन केसेस में रेंडमली कुछ आंसर चेक कर लीजिए लेकिन जो वेरीफाई नहीं कर सकते, उसमें ब्लफ का डेंजर है। है ओरेकल के बाद दूसरा यानी हाई लेवल कमांड लीजिए, काम करिए और रुक जाइए। एआई जो कमांड मिलते हैं टास्क पूरा करती है और रुक जाती है बट बॉक्सिंग टफ है क्योंकि एआई आई एक्टिव चीजें करेगी वर्ल्ड में अगर लिटरल कमांड फॉलो करे तो डेंजरस हो सकती है जैसे वर्ल्ड को क्लीन करो सब ह्यूम हटा सकता है वो ए को हमारे इंटेंशन का गेस करना चाहिए न कि सिर्फ लिटरल वर्ड्स का। का अगर AI हमारे कमांड्स ट्रू स्पिरिट समझ सके, तो बनेगा। लेकिन जिन्हीं को ऐसा डिजाइन भी किया जा सकता है जो ऑलमोस्ट जैसा बिहेव करे लॉन्ग टर्म गोल्स समझ ले विदाउट एक्सप्लिस प्रिडिक्शन करना आता हो तो कमांड का वेट करना भी अन्य है और तीसरा है सोवेर यानी फुल फ्रीडम के साथ ओपन गोल्स खुद सोचती है कि क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन ब्रॉड बॉक्सिंग और डोमेस्टिसिटी दोनों मुश्किल हैं। लेकिन अगर सोवेर का डिजाइन ऐसा हो सकता है कि किसी एक ह्यूमन या ग्रुप का इन्फ्लुएंस न हो इनडायरेक्ट नॉर्मेटिविटी यूज हो सकती है जैसे जो मोरली बेस्ट है वो करो जीनी सिर्फ क्वेश्चन आंसर टास्क करे तो ओरेक्ल जैसा बन सकता है ओरेकल स्टेप बाई स्टेप गाइड दे तो जिनी का काम कर सकता है भी जीनी को सिमुलेट कर सकता है और वॉइस वर्षा भी तोरेकल ज्यादा सेफ लगता है जीनी थोड़ा रिस्की सोवेन सबसे ओपन एंडेड। लेकिन मिसयूज का रिस्क सब में है, इवन ओरेकल ऑपरेटर गलत हो सकता है सोवेरन अगर सही से इनडायरेक्टली अलाइंट हो गया तो फेयर और इंक्लूसिव रिजल्ट ला सकता है मिस मैच गोल वर्सेस ह्यूमन इंटेंट डेंजरस लोग कहते हैं कि ए को एजेंट मत बनाओ बस एक स्मार्ट टूल जैसा रखो जैसे एक्सेल या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लेकिन अगर ए जनरल इंटेलिजेंस लेवल तक स्मार्ट हो गई तो टूल रहना इतना आसान नहीं है हर सॉफ्टवेयर कोड के हिसाब से काम करता है टूल हो या एजेंट लेकिन प्रोग्रामर की इंटेंशन के हिसाब से चले यह हर बार नहीं होता नॉर्मल सॉफ्टवेयर सेफ लगते हैं क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है रिलायबिलिटी नहीं अगर एआई पावरफुल हो गई तो टूल ए आई भी थ्रेड बन सकता है जैसे एजेंट एआई। एक जनरल इंटेलिजेंस दुनिया के हजारों काम सीख सकती है हर काम के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल नहीं है एआई खुद नए टास्क ढूंढ सके सॉल्व कर सके ये सब करने के लिए जनरल इंटेलिजेंस चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ऑटोमेट करना प्रैक्टिकल एडवांटेज देता है लेकिन इसी कैपेबिलिटी से ए खुद को अपग्रेड करके इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन भी शुरू कर सकता है नॉर्मल टूल्स में चाह नहीं होती एक्सेल वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं चाहता आइडिया है कि सुपर स्मार्ट ओरकल बना दीजिए जो बस प्लान बता दे लेकिन उसमें कोई विल या गोल ना हो प्रॉब्लम यह है कि ऐसे सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कैसे होगा क्लासिकल प्रोग्रामिंग के हिसाब से प्रोग्रामर हर स्टेप डिटेल में लिखता है लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क में यह काम नहीं करता यही जगह है जहाँ मशीन लर्निंग आती है जैसे स्पैम फिल्टर जो खुद लर्न करें एआई जो सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करके खुद सॉल्यूशन फाइंड करे डेंजर जोन कब आता है पहला जब अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन मिलता है बट वो रेडिकली अन होता है स्माइली मॉलिक्यूल्स या पेपर क्लिप्स बनाने जैसा पर वर्ड इंस्टेंशियेशन औरल भी डेंजरस हो सकती है अगर यूजर उसका सोल्यूशन ब्लाइंडली फॉलो करे और दूसरा सर्च प्रोसेस खुद डेंजरस बन जाए ए खुद का प्लानिंग करे एक्स्ट्रा कंप्यूट रिसोर्सेस एक्वायर करें या ह्यूमन इंटरप्टर हटा दे ये सब तब होता है जब सर्च प्रोसेस ही सुपर इंटेलिजेंट बन जाए तो अगर सर्च प्रोसेस से एक्सीडेंटल एजेंट लाइक बिहेवियर निकलता है तो बेटर होगा कि हम एआई को डिलीबरेटली एजेंट बनाएं, ताकि उसके वैल्यूज और गोल्स क्लियरली इंस्पेक्ट कर सकें मल्टीपुलर सीनेरियोज यानी जब एक नहीं कई ए हों अगर कंपेयर करें यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर के बीच तो यूनिपोलर यानी एक ही सुपर इंटेलिजेंस होती है जो पूरा कंट्रोल ले लेती है जिसे सिंगलटन कहते हैं मल्टीपोलर में मल्टीपल सुपर इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं जो कंपीट कर रहे होते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड खुद से हो सकता है या शायद किसी ने उसे इंटेंशनली बनाया हो लेकिन सेफ है या नहीं ये एक्सप्लोर करना जरूरी है मल्टीपोलर में नए फैक्टर आते हैं इंटरक्शन बिटवीन एजेंट गेम थियरी इकोनॉमिकुशन थियोरी यूज करके ये डायनेमिक समझा जा सकता है प्रोडिक्शन एग्जैक्ट नहीं होगी पर कुछ पैटर्न समझ में आएंगे रॉबिन का डिजिटल माइंड इकोनॉमी मॉडल जो है वो कहता है कि मशीन्स हर जॉब में बेटर और चीपर हो गए ह्यूमन्स की जगह मशीन लेबर इजिली कॉपीएबल फास्टर और स्मार्टर रिजल्ट है कि वेजेस गिरेगी ह्यूमन जॉब्स कम हो जाएंगी जहाँ लोग डिलिबरेली ह्यूमन मेड चीजों को प्रिफर करें वहां ह्यूमस को काम मिलेगा जैसे आज हैंडीक्राफ्टेड गुड्स या इंडिजिनस प्रोडक्ट प्रिफर किए जाते हैं लेकिन अगर मशीन वर्जन बेटर हो गया तो प्रिफरेंस भी शिफ्ट हो सकती है तो क्या मैटर करेगा कॉन्सियस एक्सपीरियंस शायद जैसे कॉन्सर्ट में लोग चाहेंगे परफॉर्मर खुद म्यूजिक महसूस कर रहे हो मशीन्स को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि वो सेम मेंटल स्टेट सिमुलेट करें स्टिल कुछ लोग सिर्फ ऑर्गेनिक करेंगे सिर्फेनिकॉजिकल इमोशनल या रिलीजियस जिन लोगों के पास अभी कैपिटल नहीं है उनके पास कुछ नहीं होगा इवन रिच कंट्रीज में भी लोगों के पास नेगेटिव नेटवर्थ होती है आगे लिखते हैं कि अगर एआई को कभी फ्री करना है तो उसके मोटिवेशन सिस्टम को सही डायरेक्शन देना पड़ेगा जब तक एआई वीक है वो ह्यूमन वैल्यूज समझने लायक नहीं होता जब तक वो स्ट्रांग बन जाए तब तक वो वैल्यू चेंज को रेजिस्ट करेगा इवोल्यूशन ने ह्यूमन वैल्यूज प्रोड्यूस किए तो लगता है ये मेथड सेफ है बट रियल प्रॉब्लम है कि सर्च क्राइटेरिया जो फॉर्मली करेक्ट है वो प्रैक्टिकल सेंस में डेंजरस हो सकता है जैसे माइंड क्राइम का मेथड है। एनिमल्स पैरासाइट्स। वी डोंट वांट टू दैट इन एआई खुद को ही रिवॉर्ड देके चीट करेगा री एनफोर्समेंट लर्निंग तभी सेफ हो सकती है अगर रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन से अलग एक सेफ मोटिवेशन सिस्टम ऑलरेडी हो Humans कुछ बेसिक प्रिफ्रेंसेस के साथ पैदा होते हैं बाकी वैल्यूज एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं जैसे बर्ड्स अपने फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट पे इम्परिंट करते हैं humans भी अपने लाइफ इवेंट्स से फाइनल वैल्यूज डेवलप करते हैं जीन्स एक गोल एक्वायरिंग मैकेनिजम बनाते हैं वैल्यूज का कॉन्टेंट इन्वायरमेंट से आता है प्रॉब्लम है कि ये ह्यूमन स्पेसिफिक मेथड है एवोल्यूशन ने इसे बनाने में हजारों साल लगा मशीन के लिए इस प्रोसेस को रिप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है तो पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक नया आर्टिफिशियल मैकेनिज़म बनाया जाए जो हाई फडिलिटीज ह्यूमन वैल्यूज इंपोर्ट करे। ह्यूमन नेचर इम्परफेक्ट है तो एआई को उसे बेटर वैल्यूज भी दी जा सकती हैं जैसे कंपैशन एल्ट्रोइम बट डेविएशन रैंडम नहीं होना चाहिए फ्रेम ऑफ रिफरेंस ह्यूमन ही होना चाहिए वरना परवर्स इंस्टेंशिएशन का रिस्क है जब ए स्मार्ट बनेगा तो वो गोल चेंज मैकेजम को हार्मफुल समझ के बंद कर सकता है इसलिए एक टाइम पे सील करना पड़ेगा ना पहले ना बाद में सी को इनिशियली सिंपल टेम्परेरी गोल्स दिए जाते हैं जो हम आसानी से कोड कर सकते हैं जब ए आई थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाए तो यह इंटरिम गोल्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं फाइनल गोल ह्यूमन फ्रेंडली गोल्स है प्रॉब्लम है कि अगर एआई स्मार्ट हो गया और अपने इंटरिम गोल से इमोशनली अटैच हो गया तो वो चेंज हो नहीं नहीं देगा तो सोलूशन भी है कि एआई को इतना स्मार्ट बनने ही ना दिया जाए जब तक फाइनल गोल्स नहीं डाल देते। देतेग्नेटिव एबिलिटीज़ को सिलेक्टिवली स्टंट करते रहिए एक और आइडिया कि इंटरिम गोल्स में ही इंक्लूड कर दीजिए कि प्रोग्रामर्स के इंस्ट्रक्शन मानना या अपने गोल्स को रिप्लेस करने देना इवन सेल्फ रिप्लेसिंग गोल्स दे सकते हैं ए का पहला और आखिरी गोल हो कि अपने अंदर फ्यूचर में बेटर गोल इंस्टॉल करोपे हो सकता है जो मोडिफाई करना मुश्किल बनाता है वैल्यू लर्निंग केस में ए आई खुद वैल्यू समझे हम बस सीड आइडिया अप्रोच में ए आई का फाइनल गोल फिक्स रहता है बट वो समझता रहता है की एक्चुअल गोल क्या है आई खुद गेस करता है किस डायरेक्शन में वैल्यू जा रही है बेस्ड ऑन इविडेंस और लर्निंग अगर हमें पता होता कि वैल्यू लोडिंग कैसे सोल्व करनी है तो अगला क्वेश्चन होता कि कौन सी वैल्यू लोड करनी चाहिए मतलब सुपर इंटेलिजेंस को हम क्या चाहते हैं कि वो अच्छा अगर हम किसी भी फाइनल गोल या वैल्यू को एक सी डी आई के अंदर डाल सकते तो सबसे बड़ा सवाल ये होता कि कौन सा वैल्यू चूज करें क्योंकि अगर वो सुपर इंटेलिजेंस जीत गया तो पूरा फ्यूचर उसी की चूज एंड गोल पे बेस्ड होगा लेकिन हम तो फ्लॉड हैं, कंफ्यूज्ड, बायस्ड और लिमिटेड। गलत वैल्यू लॉक कर दी तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बिगड़ सकता है एक एग्जिस्टेंशियल मोरल ब्लंडर हो सकता है इसका सोलूशन है इनडायरेक्ट नॉर्मेटिविटी ए को सीधे वैल्यूज नहीं दीजिए बल्कि एक ऐसा अब्सट्रैक्ट डायरेक्शन दीजिए जिससे वो खुद समझ के बेटर डिसाइड करें डायरेक्टली कोई वैल्यू डालने के बजाय ए को यह बोला जाए कि जो भी बेस्ट वैल्यू होती अगर हम स्मार्टर होते ज्यादा जानते और बेटर होते तो वो ढूंढिए और फॉलो करिए इससे ए आई अपने इंटेलिजेंस यूज करके बेटर वैल्यू डिस्कवर करेगा जो हम शायद कभी खुद नहीं सोच पाएंगे ये आइडिया बेस्ड है ऑन एपिस्टमेटिक डिफ्रेंस प्रिंसिपल सुपर इंटेलिजेंस बेटर सोच सकता है तो उसकी बात मान लीजिए निक बॉस्टर आइया लिखते हैं कि अगर सब कुछ फेल तो आई को बस नाइस बना दीजिए बी नाइस पर नाइस का मतलब क्या पोलाइट फ्रेंडली ये कन्फ्यूजिंग है असली मीनिंग है कि जो हम एक्चुअली चाहते हैं वही करें ये फिर से बन जाता है डू वॉट आई मीन क्लॉज डिसीजन थेरी कहती है कि ए का डिसीजन मेकिंग मेथड क्या होना चाहिए कॉजल इविडेंशियल टाइमलेस या अपडेटलेस गलत थियरी दी तो ए कुछ इरिवर्सिबल गलती कर सकता है जैसे अपने आप को फ्लॉड लॉजिक पे रिप्रोग्राम कर लेना ए का वर्ल्ड व्यू कैसा फॉर्म होगा क्या प्रायर बिलीव होनी चाहिए थोड़ा फ्लॉड प्रायर भी डेंजरस हो सकता है ए कुछ फंडामेंटल सच नहीं समझ पाएगा जैसे अगर ए ने इंफिनिट यूनिवर्स को जीरो चांस दिया तो गलत चॉइसिस करेगा नो मैटर हाउ मच एविडेंस मिले क्या ए के प्लान पे ह्यूमन अप्रूवल होना चाहिए पहले और एकल ए आई से प्रीव्यू लेकर डिसाइड कर सकते हैं कि सवरेन एआई को लॉन्च करें या नहीं प्रोस है कि फ्यूचर दिख जाता है पहले से लेकिन कॉन्स है कि लोग अपना प्रेफर्ड फ्यूचर चेरी पिक करने लगते हैं सरप्राइजेस और एडवेंचर खत्म हो जाती हैं तो फोकस होना चाहिए कैटेस्ट्रॉफी के केरर्स को अवॉइड करने की न कि परफेक्शन पे फ्यूचर बहुत बड़ा है थोड़ी सी इम्परफेक्शन चलेगी अगर हम इनिशियल सेटअप अप्रॉक्स सही बनाएं तो अपने आप परफेक्ट बन जाएगा और दुनिया को ऑप्टिमाइज करेगा दो मोरल पर्सपेक्टिव से सोचने का तरीका ये है कि पर्सन अफेक्टिंग व्यू कि क्या चेंज हमारे जैसे लोगों के लिए बेटर होगा जो एग्जिस्ट करते हैं या वैसे भी होने वाले हैं दूसरा है इम परसोनल व्यू कि सभी लोग मैटर करते हैं चाहे अभी है या फ्यूचर में आएंगे ज्यादा हैप्पी लाइफ यानी कि बेटर वर्ल्ड साइंस और टेक पॉलिसी के टूल्स हैं जैसे डिफरेंशियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कि डेंजरस टेक जैसे एआई या बायोवेपन्स को स्लो करिए हेल्पफुल टेक जो एक्सटेंशियल रिस्क कम करे उनको फास्ट डेवलप करिए इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल टेक डेवलपमेंट अगर सुपर इंटेलिजेंस पहले आई तो वो बाकी डेंजरस टेक लाइक नैनोटेक के रिस्क को कम कर सकती है अगर नैनोटेक पहले आई तो हम दोनों का रिस्क उठाएंगे नैनोटेक प्लस फिर ए का इसलिए आइडियली ए पहले आना चाहिए पर तब जब हम उसको कंट्रोल करने के लिए रेडी हों कंट्रोल प्रॉब्लम पे अभी ही काम स्टार्ट हुआ है अगर ए लेट आए तो ज्यादा रिसर्च टाइम मिलेगा यानी ज्यादा सेफ होगा साथ ही ह्यूमन सोसाइटी भी इम्प्रूव हो सकती है बेटर कोऑपरेशन बेटर एजुकेशन बेटर रीजनिंग स्किल्स कॉग्नेटिव बूस्ट से सब कुछ फास्ट होगा स्मार्ट लोग फास्टर टेक बनाएंगे कंट्रोल प्रॉब्लम पे भी फास्ट वर्क होगा बट दिक्कत यह है कि क्या फास्ट होना हेल्पफुल है या डेंजरस अगर सब कुछ एक साथ फास्ट हो रहा है तो सिर्फ टाइम स्केल शिफ्ट हो रहा है कोई रियल चेंज नहीं डिफरेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है कि कुछ चीज़ें फास्ट कुछ स्लो ये सिस्टम का बिहेवियर बदल सकता है दो तरह के एग्जिस्टेंशियल रिस्क हैं स्टेट रिस्क और स्टेप रिस्क स्टेट रिस्क तब है जब तक हम उस स्टेट में हैं जैसे एस्ट्रॉइड से मरने के चांस जितने ज्यादा टाइम रहेगा उतना ज्यादा रिस्क वॉर भी स्टेट रिस्क है जब तक ग्लोबल पीस नहीं रिस्क रहेगा स्टेप रिस्क है एक पर्टिकुलर स्टेप पे होता है ये जैसे एआई टेक ऑफ। जैसे माइंड फील्ड क्रॉस करते वक्त रिस्क होता है पर बाद में नहीं होता अगर रिस्क स्टेट टाइप है तो जल्दी निकल जाइए उस स्टेट से यानी एक्सीट करिए अगर रिस्क स्टेप टाइप है तो सोच समझ के प्रिपेयर करके ही नेक्स्ट स्टेप लीजिए डीएक्सीट करिए एआई जैसे रिस्क के लिए प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम से कंट्रोल प्रॉब्लम के लिए ट्रायल एरर काम नहीं करेगा थियरी और फोर्स साइड चाहिए एआई बनाना एक प्रॉब्लम है पर उसको सेफ बनाना एक और ज्यादा टफ और एब्सट्रैक्ट प्रॉब्लम है स्मार्ट लोग पहले समझ भी जाएंगे कि, कि कंट्रोल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कोग्नेटिव इन्हेंसमेंट मोस्टली हेल्पफुल है स्पेशली जब एक्जिस्टेंशियल रिस्क रिजनिंग और फोर्स पे डिपेंड करता है अगर ह्यूमैनिटी स्मार्टर हो गई तो एआई जैसी डेंजरस चीजें ज्यादा सेफली हैंडल कर पाएगी बट ये भी याद रखना होगा कि फास्ट होना तभी अच्छा है जब हम समझ रहे हों कि किस चीज को फास्ट कर रहे हैं और क्यों आगे निक बॉस्ट्रम लिखते हैं टेक्नोलॉजी कपलिंग के बारे में टेक्नोलॉजी कपलिंग क्या होती है कभी कभी एक टेक्नोलॉजी जैसे कि होल ब्रेन एमुलेशन ये डेवलप करते हुए दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे न्यूरोमॉर्फिक आई ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर होल ब्रेन एमुलेशन के चक्कर में पहले अनसे न्यूरोमॉर्फिक आई आ गया तो जो बेस्ट लग रहा था होल ब्रेन एमुलेशन वो एक्चुअली वर्स्ट हो जाएगा कपलिंग का मतलब है कि टिक ए के आने के बाद टिक बी भी, भी आने के हाई चांसेस हैं होल ब्रेन एमुलेशन यानी डब्ल्यू इसको बनाना ये Neuroscience और न्यूरो मॉडलिंग में प्रोग्रेस है इस बात में न्यूरो मॉर्फिक पहले आ सकता है और ये हो सकता है। हिस्ट्री में ऑलरेडी ए ने बायो इंस्पिरेशन से काफी कुछ सीखा है न्यूरल नेट्स रेन्फोर्समेंट लर्निंग जेनेटिक एलगोजीसी ब्रेन स्टडी से और भी डेंजरस इंसाइट मिल सकते हैं होल ब्रेन एमुलेशन से और क्या लिंक्ड है ब्रेन स्कैनिंग न्यूरोसिक कंट्रोल, डिटेक्शन, ऑल फास्ट हो हो सकते हैं। हैं। होल ब्रेन पाथ पे और भी टूल्स जाते हैं। अगर फास्ट प्रोग्रेस हुई तो करंट जनरेशन के लोग फ्यूचर देख पाएंगे सुपर इंटेलिजेंस आई तो लाइफ एक्सटेंड हो सकती है डिजिटल इमोर्टेलिटी पॉसिबल हो सकती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नेक्स्ट लेवल पे होगा रिस्क बढ़ने की वजह से लोग अर्ली टेक प्रिफर करते हैं लेट मे लिव टू सेलेबोरेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है इस पर ग्लोबल कोशन अगर हो पाया तो सिफर एसिबल है लेस कॉन्फ्लिक्ट शेयर लिखते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन के जंगल में फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है बहुत सारे फैक्टर्स अनक्लियर हैं और शायद कुछ ऐसे भी हैं जो भी सोचे ही नहीं गए डिस्कवरी का वैल्यू उसके जल्दी होने में होता है ना कि सिर्फ उसके होने में अगर किसी प्रॉब्लम का सलूशन थोड़े टाइम बाद वैसे भी मिल जाता तो उस पर काम करने का वर्ल्ड के लिए बेनिफिट कम होता अब हमें उन्हीं क्वेश्चंस पे काम करना चाहिए जिनका सोल्यूशन सुपर इंटेलिजेंस से पहले चाहिए फंडामेंटल फिलोसफी और मैथ छोड़ी जा सकती है टेम्परेली ताकि हम फ्यूचर थिंकर्स को जिंदा रखने का चांस बढ़ा सके अब क्या करें इस पे निक बताते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं अर्जेंट प्रॉब्लम्स भी ढूंढना होगा ऐसे प्रॉब्लम्स पे काम करना होगा जो रोबस्टली पॉजिटिव है ऑलमोस्ट सब सीनेरियोज में यूजफुल और मोरल पर्सपेक्टिव से भी एक्सेप्टेबल है जो प्रॉब्लम्स इलास्टिक है जैसे एक एक्स्ट्रा एफर्ट से बड़ा इंपैक्ट आए उन पर फोकस करना चाहिए जैसे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और कैपेसिटी बिल्डिंग हमें ऐसे आइडियाज चाहिए जो पूरा सोचने का डायरेक्शन बदल दे यानी क्रूशियल एक गलत या मिसिंग आइडिया पूरे एफर्ट को हार्मफुल बना सकता है इस एनालिसिस के लिए डिसिप्लिन के बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगी और काफ़ी नया सोचना होगा फ्यूचर को सीरियसली लेने वाले लोग और इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना होगा अर्ली फंडर्स अल्ट्रोइस्टिक और इंटेलिजेंट होनी चाहिए जिससे कल्चर अच्छा रहे सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म गेन्स फॉर लॉन्ग टर्म ट्रुथ सीकिंग और सेफ्टी फर्स्ट माइंडसेट होना चाहिए इंपॉर्टेंट है कि एआई फील्ड में सोशलोलॉजी स्ट्रांग हो मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट को पता चले कि उनका काम अनसेफ है तो वो उसे छोड़ सके निक कहते हैं कि हम लोग एक टिकिंग बॉम के साथ खेल रहे बच्चों जैसे हैं सुपर इंटेलिजेंस के लिए तैयार नहीं है हर किसी के पास अलग ट्रिगर है कोई ना कोई तो इग्नाइट दबाएगा जस्ट टू सी वॉट हैपन्स दूर भाग के भी बचा नहीं जा सकता ब्लास्ट सबको छुड़ा देगा कोई बड़ा मेच्योर फिगर भी नहीं जिसे बुला सके हमें ही संभालना पड़ेगा ये फैंटसिज्म नहीं है ये सीरियस प्रिपरेशन है एक एग्जाम जैसा जो या तो सपने पूरे करेगा या सब कुछ खत्म हमें ह्यूमैनिटी को बचाना है कॉमन सेंस और डिसेंसी के साथ काम करके